विद्याम के वार्षिक उत्सव प्रसंग पर आयोजित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ इसमें हम भी, हम लोग छंद के उपनिषद का विचार कर रहे हैं आदित्य विषय का सप्तविध शाम इसका भी विचार हो रहे हैं आदित्य साम है आदित्य का विभिन्न अवस्था में शाम का विभिन्न अवयव शाम का विभिन्न अवयवों में आदित्य का विभिन्न अवस्था का दृष्टि करने के लिए चिंतन करने के लिए यह उपासना आदित्य श्याम आदित्य को साम कैसे कहा जाता है कहते हैं तो आदित्य में जैसे चंद्र में वृद्धि क्षय होता है इसी प्रकार के आदित्य में वृद्धिक क्षय ये नहीं होता है ये कारण हुआ कि आदित्य को शाम कहा गया समान है और दूसरा है कि आदित्य सभी के प्रति समान है सभी का सम्मुख में है सभी इसको माम प्रति माम प्रति मेरे प्रति अर्थात मेरे सम्मुख में आदित्य है मेरे सम्मुख में आदित्य है आदित्य सभी के प्रति समान होता है आदित्य स्वरूपतः तो, वृद्धि क्षय रहित तो हुआ इसलिए साम है और सभी के प्रति समान है अर्थात कोई भेद इस प्रकार की व्यवहार नहीं है इसलिए आदित्य को भी सामा कहा गया अभी आदित्य विषय का शाम उदय होने से पहले जो है उसको हिंकार कहा जाएगा आदित्य उदय होने से पहले उसका जो रूप है उसको धर्म कहा जाता है उस समय में पशु रोग वो अपना शब्द करते हैं इसलिए आदि शाम का जो प्रथम भाग है हिंकार उसमें आदित्य का पूर्वोदय इस अंश का चिंतन करें उदय होने से पूर्व आदित्य का जो रूप वो शाम का अहिंकार में दृष्टि करके चिंतन करना है दृष्टि करना है आगे श्याम का द्वितीय भाग में आदित्य का दूसरा अवस्था का चिंतन करेंगे तभी शाम का प्रथम भाग हो गया अहिंकार और उसका दूसरा भाग होगा प्रस्ताव आगे कहते हैं अथ यद प्रथमोदीते सस्तावस्त मनुष्या अन्वायता ते प्रस्तुति काम प्रशंसा प्रस्तावभाजन हेतस्य सामन अथ प्रथमो दिते आदित्य जब प्रथम उदय हुआ उस समय में उसका रूप कहते हैं सवित्रूप है इस प्रस्ताव में आदित्य का यह प्रथम उदय रूप को दृष्टि करना है चिंतन करना है तदश म अन्वायता तो यह जो प्रस्ताव अंश में मनुष्य लोग अन्वायता अनुगत आदित्य उदय होने के बाद मनुष्य लोग कर्म होते हैं तस्मात् प्रस्तुतिका जब आदित्य उदय होता है मनुष्य लोग कर्म परक होते हैं अरे यह मनुष्य लोग प्रस्तुति काम प्रशंसा काम प्रस्ताव भाजन इस शाम का प्रस्ताव अंश को भजनते हैं अर्थात सेवन करते हैं कौन कहते हैं मनुष्य लोग किस लिए वो करते हैं कहते हैं मनुष्य लोग प्रस्तुति कामा होते हैं प्रस्तुति अर्थात प्रशंसा चाहते हैं स्तुति चाहते हैं प्रत्यक्ष स्तुति चाहते हैं मनुष्य लोग और प्रशंसा कामा कहते हैं परोक्ष स्तुति चाहते हैं प्रत्यक्ष स्तुति चाहने वाले को प्रस्तुति का माह कहा जाएगा परोक्ष स्तुति को चाहने वाले को प्रशंसा का म कहा जाएगा अरे मनुष्य दोनों प्रकार के होते, है। तो है। होते हैं तो यहाँ कहा जाता है सूर्य उदय होते हैं तो मनुष्य लोग प्रवृत होते हैं मनुष्य लोग प्रस्तुति का माँ परोक्ष प्रशंसा भी चाहते हैं परोक्ष स्तुति और प्रत्यक्ष स्तुति चाहते हैं श्याम का प्रस्ताव जो द्वितीय भाग है उस भाग में आदित्य का उदय अवस्था जो उदय होते हैं उसका चिंतन करना है आगे यह भी सप्तविध शाम चल रहे है द्वितीय हो गया प्रस्ताव हिंकार प्रस्ताव पंचविध में तृतीय क्या होता था था अभी सप्तविध में तृतीय बीच में और एक गे प्रवेश किया आदि अभी आदि में दृष्टि करने के लिए कह रहे हैं अथ यदवेला स आदिस्त वयांस अन्या अन्वायता है तस्मा त्यक्षे अंतरिक्षे अनारंभ आद अना आद आत्मा पिपत आदिभाजिनी है तमन अथ यवेला अर्थात जब संबंध होता है किसका कहते हैं कि आदित्य अभी उदय हो गए उदय होने से आदित्य का रश्मि सभी दिशा में व्यापक होगा फैलेगा और तो जगनमंडल के साथ आदित्यों का रश्मि का ये जो संबंध होगा अथवा कहते हैं कि उदय होने के अनंतर काल में ये बछड़ा दोहन के लिए बछड़ा गायों के पास ले लिया जाता है तो बत्स और गौ इनका अर्थात तो मिलन हो जाता है संगव वेला ये दोनों प्रकार की अर्थ लिया जा सकता है रश्मि जगनमंडल के साथ संबद्ध होगे अथवा वत्स गोवों के साथ संबद्ध होगे वो समय वो समय शाम का आदि आदि जो है अवयव है वो आदि अवयव में इसका चिंतन करे वो समय का चिंतन करे आदित्य का इस स्थिति का तदशी अन्वायता नहीं साम ये शाम का अवयव आदि जिसमें आदित्य का यह संगव बेला रहता है उसमें वयांशी वयाँशी अर्थात पक्षिण अन्वायता है पक्षी सब अन्वायत अर्थात अन्गता है तस्मा ते अंतरिक्षे अनारंभणा अनारंभणा र को ल करेंगे तो अनालंबना ये जो पक्षी होते हैं वो जो आकाश में उड़ते हैं कुछ आलंबन ले करके उड़ते हैं तो कहते <laughs> मनुष्य जैसे जिनको तैरना नहीं आता वो जब तैरने के लिए जाते हैं कहते हैं कुछ हाथ में ले कर के ट्यूब अथवा कुछ लगाते हैं शरीर में पक्षी इस प्रकार के नहीं है अनालंबनानी, जब अंतरिक्ष में वो उड़ते हैं तब कोई आलम्बन उनको जरूरत नहीं होता है आदो आत्मानम परिपतंती अर्थात पक्षी ऐसा नहीं कि प्रथम जब अभ्यास कालों में मनुष्य जब तैरना सीखता है अभ्यास काल में साथ में कुछ पकड़ करके रखेगा जब अभ्यस्त तो हो जाएगा फिर उसको छोड़ देगा आदाय। तो कैसे आदा यह है अच्छा आदा यह आत्मानम तो फिर इस प्रकार की होगा इसमें तो आदो दे दिए और भाष्यकार भी इसके ऊपर कुछ और दिए नहीं अच्छा आदाय है तो फिर भाष्य में है तो आदाय परिपतंती तो आत्मान आदाय परिपतंति अनार अनारंभणा नहीं अर्थात कोई आलम्बन नहीं लेते हैं और किसको लेते हैं कहते हैं आत्मान आदाय केवल शरीर को लेकर के वो उड़ते हैं आदिभाजिनी ही ए तमन अर्थात ये सब जो पक्षी होते हैं यह शाम का आदि जो अवयव है उसी में ही ये अनुगता रहते हैं ये तृतीय हो गया और श्याम का चतुर्थ अवय क्या आएगा उद्गी अभी कहते हैं आदित्य का तीन अवस्था हो गई प्रथमे उदय होने से पूर्व द्वितीय उदय हो रहे हैं और तृतीय उदय होने का अनंतर काल अगर चतुर्थ कहते हैं सूर्य मध्य अवस्था में आ गए अथ ये सम्रति मध्य मध्यं दिन स उद्गीस्त देवा अन्वायता तस्मा सप्तमा प्रजापत प्राजापतना उद्गीभाजिन तमी अथ यत सम्रतिप्रति अर्थात सम्यक प्रति सीधा ऋझु कहते हैं अर्थात मस्तक से उपरी मध्यम दिने दिन का मध्य भाग में मध्यम दिने स उद्गी स उद्गिथ अर्थात उद्गित का उद्गित में जो श्याम का चतुर्थ अवयव हुआ इस उद्गित में सूर्य का यह मध्यम दिन जो अवस्था होता है जो संप्रति अवस्था कहते हैं मस्तक के ऊपर उसी का चिंतन करें उदित का उद्गी में क्यों कहते हैं कि सूर्य का जो वो स्थिति होता है मध्यम दिन स्थिति होता है वो श्रेष्ठ स्थिति है प्रकाश सबसे अधिक रहता है उद्गित भी साम अवय में श्रेष्ठ है ये श्रेष्ठात सामान्यत उद्गी में सूर्य का जो मध्यम दिनकालीन संप्रति अवस्था का चिंतन करें तदश्य तो देवा अन्वायता यह उद्गी अवय में जो जिसमें हम सूर्य का मध्य दिन अवस्था का चिंतन करते हैं उसमें देवता लोग अनुगत है तस्मात् सप्तमा इसलिए देवता लोग ये सत्तमा सस्तमा अर्थात तो श्रेष्ठ है प्राजापत्यानाम प्राजापत्या अर्थात तो प्रजापति का जो अपत्य ये सभी प्राणी प्रजापति का ही अपत्य है प्रजापति का जितने सारे संतान होते हैं उनमें ये देवता लोग श्रेष्ठ होते हैं उद्गी में वो लोग अन्वायता अनुगता उद्गी भाजिनो ही एतः सामना इस शाम जो उद्गी अवयव है उद्गित अवयव को ही भाजीन भजन्ते अर्थात तो सेवंते प्राप्व देवता लोग उद्गित अवयव में ही उद्गी में ही अन्वायता अन्वायता का अर्थ अनुगता दिन का जो श्रेष्ठ भाग है जब सूर्यमस्तक के ऊपर में रहते हैं इस अवस्था को उद्गी में चिंतन करें जिस उद्गीत में ये देवता लोग अनुबता है श्रेष्ठ अवस्था है ये आगे द्विप्रहर का अभी अनंतर काल अर्थात सूर्य धीरे धीरे अस्त दिशा में जाने लगेंगे आगे कहते हैं अथ दिनात् दिना प्राग्पराह्नात स प्रतिहारस् तदस्य गर्भा अन्वायता प्रतिहृता नावप्य प्रतिहार भाजिनो है तमन अथ यदर्ध्यन दिना और अपराहनात प्राग मध्यम दिन से ऊर्ध् ऊर्धव अर्थात बाद में द्विप्रहर का बाद में और अपराह्न का पूर्व काल में वो जो आदित्य का अवस्था जो स्थिति सप्रतिहार सा श्याम का जो प्रतिहार नाम का अवयव है उस अवयव में आदित्य का द्विप्रहर अपराह का जो बीच अवस्था वाला है आदित्य का उस रूप का चिंतन करें तदशअन्वायता यह प्रतिहार में आदित्य का जो हम चिंतन कर रहे हैं द्विप्रहर का अनंतर काल अवस्था उसमें गर्भा अनुगता ते प्रतिहृता न अवपद्यन्ते क्योंकि गर्भ उसमें अनुगत है अनुगता है अर्थात तो उसको आश्रय करते हैं गर्भ होने से प्रतिहृता प्रतिहृता अर्थात तो बद्धा गर्भब्ध हो करके न अवप्यंते अर्थात गर्भों का पतन नहीं हो जाता है गर्भ अपने स्थान पर धारण होकर के रहते हैं यद्यपि पतन होने का यह संभावना उसके लिए निमित्त तो है किंतु पतन नहीं हो जाता है गर्भ सब इसमें आश्रित तो होते हैं प्रतिहार में प्रतिहार शब्द का अर्थ क्यों प्रतिहार में गर्भ आश्रित तो होते हैं कहते तो हैं प्रतिहार का अर्थ यहाँ ले लिया जाएगा प्रतिहृत अर्थात बद्ध बंधे गए हैं तो गर्भ जराई में बंध करके रहता है तो इसलिए पतन नहीं हो जाता है तो प्रतिहार भाजिनो ही एत से सामना ये जो गर्भ सब होते हैं ये कहते हैं कि शाम का प्रतिहार भाग को सेवन करते हैं तो इसलिए वो पतन नहीं हो जाता है गर्भों का अभी प्रतिहार हो गया प्रतिहार के आगे एक नूतन अवयव प्रवेश किया गया था उपद्रव अथ यदर्धरा अस्त अस्तमयात स उपद्रवस्त अस््य आरण्य अन्वायता दृष्टि कक्षम स्व इति उपद्रवंती उपद्रवंती उपद्रवभाजिनो भाजनो हे तर सामन अथ यदर्धराहना अस्तमयात प्राग अपराह से आगे और अस्त जब नहीं हुए उस अवस्था आदित्य का आदित्य का इस अवस्था को उपद्रव नामक अवयव में चिंतन करना है और यह जो उपद्रव जिसमें आदित्य का अपराह्न से अनंतर काल का चिंतन करना है उस उपद्रव में अरण्य अण्य पशव पशु अनुआता अनुगता <coughs> इसलिए जो अरण्य में रहने वाले पशु पुरुषम दृष्ट पुरुषों को अगर देखते हैं तो कक्षम इति इतिपद्रवंति उपद्रवंति अर्थात ध्रुव ग्यर्थ का अर्थात अर्था भाग जाते हैं ये जो अरण्य में पशु होते हैं अगर वो मनुष्य को देखते हैं कक्षम कक्षम गुप्त गुप्त स्थानों को जाते हैं स्वभ्रम स्वभ्रम स्वभ्रम स्वभ्र शब्द का अर्थ होता है भय शून्य स्थान अगर यह अरण्य पशु अरण्य में मनुष्य को देखते हैं तो वो जिस स्थान पर भय नहीं है ऐसे भय शून्य स्थान को और गुप्त स्थान ऐसे स्थानों को चले जाते हैं जब जंगल में जाते हैं कभी वो मृग मिलते हैं कभी कभी तो छोटे छोटे मिलते हैं कभी कभी बहुत बड़े बड़े बड़े बड़े अर्थात तो हमारा यहाँ तक तो होंगे एक बार हम लोग देखे थे जहाँ पलाश का डाली लाने के लिए जाते हैं आप उस उस वर्गे थे बहुत बड़ा बहुत बड़ा मतलब तीन फुट करीब ऊँचा होगा और वो ऐसे छलांग लगाता है कि जो उस बाउंड्री वाला उसके लिए कुछ नहीं है सब कुछ जाता है अरण्य पशु इनको मनुष्य के प्रति बहुत भय रहता है वो गुप्त स्थान में चले जाते हैं ये जो अरण्य पशु होते हैं यह श्याम उपद्रव नामक अवयव को आश्रित करके रहते हैं और सूर्य का शाम का उपद्रव नामक अवयव में सूर्य का अपराह के अनंतर अस्त से पूर्व काल का ध्यान करने के लिए कहा गया अब अंतिम भाग क्या है निधनम उसको कहते हैं अथ यत प्रथमा स्तमित तधनम तदस्य पितरो अन्वायत निदधति निधनभाजिनो है तमन एवं खलो मुम आदित्यम सप्त सामोपास्ते अथ यथमाष्टमित प्रथमाष्टमित अस्तमित अर्थात अस्त होने के लिए सूर्य अभी अस्त नहीं हो गया क्योंकि आदित्य का ही अवस्था का ध्यान करना है इसलिए आदित्य का अवस्था कहते हैं कि सूर्य अभी अस्त नहीं हो गए हैं किंतु तो अस्त होने के लिए सूर्य अभी इच्छा कर रहे हैं अर्थात तो अस्त का ठीक प्राक काल अस्त हो रहे हैं कहते हैं जब पूरा लाल दिखते हैं आदर्शनम जिगमिशती ऐसा जब आदित्य का अवस्था है त निधनम तो उस निधन में आदित्य का उस अवस्था का चिंतन करें तदस्य तो पितरो अनुवायता निधन में पितर लोग अन्वायता अनुगता तो निधन में क्यों पितर लोग अनुयता है? कहते हैं तस्मात तान धाती ये जो पितरों के लिए पिंडा इत्यादि निधान करता है अर्थात स्थापना करता है ये जो पितरों के लिए पिंडा दिया जाता है कहते हैं कि ये दर्भ कुसा कुा का वो आसन रखते हैं उसके ऊपर वो पिंडा देते हैं पितरों के लिए पिंड स्थापन किया जाता है निदधान निधधान अर्थात स्थापन इसलिए ये निधन नामक अवयव में पितर लोग अनुगत होकर के रहते हैं निधन भाजनो ही एत्य सामना एक सामना निधन भाजनो ही पितर इस प्रकार की अनु ये जो शाम का सप्तम अवयव है निधन अवयव इसी को भजन्ते भजनते सेवंते अर्थात अनुगता भवंती ये जो पितर निधन अवयव में अनुगत होते हैं एवं खलु अमुम आदित्यम सप्तविधम श्याम उपास्यते हैं इसी प्रकार की आदित्य को श्याम को दोनों में द्वितीय है आदित्य को श्याम को उपासना करते हैं अर्थात साम आदित्य समान बुद्धि करके साम का अवयव में आदित्य का विभिन्न अवस्था का चिंतन करना है पूर्व में हम लोग देखे थे आदित्य को साम क्यों कह दिया गया कहते हैं आदित्य में वृद्धि क्षय नहीं है इसलिए समान अवस्था है और आदित्य सभी के प्रति समान है मेरे सामने आदित्य मेरे सामने आदित्य आदित्य मना नहीं करेंगे कि नहीं नहीं आप मेरे सामने हो नहीं ऐसा नहीं है अभी आदित्य जो है वो मृत्यु रूप है क्योंकि आदित्य दिन रात का कारण है और भूतानि कालह पचतीति थी वार्ता यह यक्ष प्रश्न यक्ष जो युधिष्ठिर को प्रश्न करते हैं सभी भाई लोगों को प्रश्न किया कोई तो उत्तर नहीं दे पाए और सब तो वहां बेहोश होकर गिर गए अंतिम में युधिष्ठिर को जो प्रश्न करते हैं ये प्रथम प्रश्न ये है का वार्ता प्रथम प्रश्न है का वार्ता तो का वार्ता कह कह पंथा किश्चर्य मास्चर, और कश्चम उदत चार प्रश्न पूछते हैं एकता में चतुरह प्रश्नान पूरा जलम पीवो इस प्रकार की गाते चार प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं ये में चार प्रश्न का उत्तर दे करके आप जलपान करो उसका प्रथम प्रश्न है का वार्ता अर्थात ये संवाद क्या है तो वहाँ उत्तर देते हैं युधिष्ठ जी इसका अस्मिन महामोह कटाहे अस्मोहमकटाहे मासर्तुदर्भी परघन रात्रिन्दि रात्रिंदि सूर्यदून ईंधन भूतानि कालह पचतीति वार्ता इस प्रकार के वहाँ उतर देते हैं अयम महामोह महामोहकटाह ये जो जगत है कटाह कटा, कटा अर्थात तो कढ़ाई और महान मोह रूप को ये कढ़ाई है और इसमें सूर्य देवता काल काल सारे भूतों को पाक करता है तो कैसा करता है ये जो कढ़ाई में भी पाक क्रिया हो रहा है तो कह रहे हैं इसमें मास ऋतु ये दरवी दर अर्थात करछी मासर ऋतु ये सब दर्वी अर्थात काल अपने हाथ में मासर ऋतु को पकड़ करके भूतों को ये पाक करवा रहे हैं और इसमें ईंधन कौन है कहते हैं सूर्य और इंदु चंद्र और सूर्य ये दोनों ईंधन है अर्थात ये इसको काल चक्र को चलाते हैं ये ईंधन है और भूतानि कालह पचती वार्ता अर्थात ये सूर्य और चंद्र ये सारे भूतों को पाक करवाते हैं पाक करवाते हैं अर्थात तो इनका जो स्थिति है उसके आगे स्थिति को ले जाते हैं अर्थात मृत्यु दिशा में ले जाते हैं इसलिए आदित्यों को मृत्यु कहा जाता है तो आदित्य अगर मृत्यु हुआ है ये आदित्य विषय का सामो कहा गया अभी आदित्य रूप को मृत्यु को पार कैसे करेंगे अतितरण उपाय उसके लिए आगे सामो कहते हैं जिसके द्वारा कि आदित्य रूप मृत्यु का अतिक्रमण हो सकता है कैसे से निधन ये जो शाम अवयव निधन ना उसके साथ ये मतलब ये जो मृत्यु का बात वो निधन के साथ इसका संबंध नहीं है सीधा हाँ कहीं जब शाम अवयव निधन और उसमें मृत्यु का चिंतन करना है ऐसे यहाँ भी विचार नहीं हो इस प्रकार दिया नहीं समुद्र इत्यादि को निधन कहा गया तो वहाँ जो निधनम मृत्यु को कहा जाता है निधन वहाँ धातु हो गया डू धाएँ लेने से अर्थात तो निधि होते तो अश्विन इति निधनम कह करके समुद्र इत्यादि को निधन कह दिया जाता है नहीं तो यहाँ जैसे निधनम पितरों को निधन में आस्थान करवा दिया अर्थात तो वहाँ उनको स्थापना किया जाता है उतर उस अर्थ में और जो मृत्यु का निधनों कह देते हैं अर्थात उनको स्थापनों कर दिया जाता है अन्य श्लोक में ले करके अच्छा ईंधन कहाँ यहाँ शब्द नहीं यहाँ विचार हो रहा है कि निधन जो अवयव है उसका मृत्यु के साथ संबंध से साक्षात् सम्बंध यहाँ नहीं कहा गया आगे कहते हैं अथ खलुआत्मसमित अति मृत्यु सप्त सामोपासित हिंकार त्र्यक्षरम प्रस्तावित त्र्यक्षरम तत्सम अथ खलु आत्मसमित अतिमृत्युम सप्तविधम साम उपासित आत्मसमितम अति मृत्यु सप्तविधंग शाम सब अधिकरण है यह जो शाम है सप्तिध शाम है और यह अति मृत्यु अति मृत्यु अर्थात तो मृत्यु को अतिक्रमण करने का सामर्थ्य है इसी शाम में और यह शाम कहते हैं आत्मसमितम आत्मसम्मितम अर्थात शाम का जो अवयव उस अवयव के सब समान किया जाता है सम्मितम अर्थात तुल्यम कृतम बराबर जब करते हैं जब हम ये निकिति कहते ना उसको जिसमें वजन करते हैं तो उसमें जब बराबर करते हैं उसको कहा जाता है संस्कृत में सम्मितम सम्यक मितम मितम अर्थात तो वजन करके दोनों पार्श्व बराबर कर दिया गया अभी यहाँ आत्मसम्मितम अर्थात साम का जो अवयव है ये सब को बराबर करके यह उपासना कहा जाता है कैसे बराबर कहते हैं कहते हैं हिंग कार्यक्षरम हिंग का र इसमें कितना अक्षर हो गया तीन अक्षर हो गया प्रस्ताव इति त्रिअक्षरम प्रस्ताव में भी तीन अक्षर हैं कहते हैं तत्समम ये दोनों बराबर हो गए आदिर इति प्रतिहार इति चतुरक्षरम तत्म तत्समम आदिर आदि ही इसमें कितना अक्षर है दो हो गया प्रतिहारों में चार।, चार हो गया अभी दोनों को तीन तीन कर दे सकते हैं कर देंगे कहेंगे भाई हमको एक दे दीजिए हमारा कम है कहता है ठीक है ले जाए अभी ततः एकंग तत्म ततः उससे ला करके इह एक लगा दीजिए अर्थात प्रतिहार से एक ला करके आदि में मिला करके दोनों समान हो गए अभी सात से चार तो तीन तीन अक्षर वाला हो गए समान हो गए उदीथ की त्र्यक्षरम उपद्रव चतुरअक्षरम त्रिभिस्त्रि सप्त समम भवत्यक्षरम अव अतिशिष्यते अक्षरम तत्सम उद्गीत है त्रिअक्षर इसमें तो तीन अक्षर है और उपद्रव इति उपद्रव में कितने अक्षर हो गए चार अक्षर कहते हैं अक्षर हो गया तो कहते हैं त्रिभी त्रिभि त्रिभी समम भवति अभी तीन तीन हो कर के समान हो गए तो उपद्रव का अभी कितना अधिक बच गया एक बच गया कौन सा अक्षर बच गया व कार बच गया उपद्रव ये तो तीन हो गया अभी व बच गया अभी व व एक अक्षर है अ र इसमें तीन अक्षर है तो कहते हैं कि अभी समान करने के लिए श्रुति कह रही है कि जो व बच गया ये व एक अक्षर है अक्षर में तीन अक्षर है कहते हैं समान हो गया देखिए तो इस प्रकार की शाम का समत्व हो गया निधनमि त्र्यक्षरम तत् समम एवं भवती तानी हवा ये तानी द्वांशत्य द्वांशतिर अक्षराणी और एक हो गया निधनम छ हो गए थे उसमें एक अक्षर बच गया था और एक रह गया निधनम निधनम में कितने अक्षर हैं तीन अक्षर हैं तो, तो समम एवं भवती वो तो है तानी हवा ऐ तानी द्वा विंशति अक्षराणी अभी छः तो हो गए तीन तीन अक्षर वाला और एक उपद्रव हो गया था चार अक्षर जिसका एक अक्षर अधिक रख दिया गया रख करके उसको भी तीन कर दिया गया था अभी सात हो जाने से सात्या इक्कीस हो गए और एक वकार अधिक हो जिसको भी तीन कर दिया गया था सब मिला करके बाईस अक्षर हो गए इति द्वांशति अक्षराणी तो इसके द्वारा हमको क्या बताया जा रहा है कहते हैं एक विंशत्यादित्य आपनोति एक विंशो व इतो असौ आदित्यो द्वांशन पर परमादित्या जयती तकम तदिशोकम एक विंशतिया आदित्यम अपनोती उसमें एक विंशति अक्षर के द्वारा आदित्य लोगों को प्राप्त कर लेता है क्यों कहते हैं कि इतो असौ आदित्यो वयी एक विंश आदित्य एक है इसलिए एक विंशति अक्षर के द्वारा आदित्य को प्राप्त कर लेता है आदित्य एक विंश क्यों आदित्य एक क्यों है कहते हैं कि यह जो वर्ष होते हैं इसमें कितने मास होते हैं बारह मास हैं और ये हेमंत शिशिर दोनों ऋतु को मिलाएंगे तो कितने ऋतु हो जाएंगे पाँच हो जाएंगे हेमंत और शिशिर दोनों को मिला देने से पाँच हो जाएंगे और लोका कितने लोक कितने हैं लोक तीन भूर्भुवस्व कहने से तीन लोक हो जाएंगे तो द्वादश मास हो गए पाँच ऋतु हो गए और तीन लोक हो गए और एक हो गया वो आदित्य बारह मास हो गए पाँच लोक हो गए ऐ पाँच ऋतु हो गए तीन लोक हो गए कितने हो गए बीस और एक स्वयं आदित्य मिलकर कितना हो गया इक्कीस हो गए तो इस इक्कीस अक्षर के द्वारा आदित्य लोगों की तो प्राप्ति हो जाएंगे और एक अक्षर बच गया था कौन बच गया था वोकार कहते हैं द्वाविंग सेन आदित्या परस्मात् ये जो द्वाविंश अक्षर हुआ उसके द्वारा आदित्य से भी परलोकों को प्राप्त कर लेता है अर्थात आदित्य का अतिक्रमण कर जाता है और आदित्य मृत्यु था अभी आदित्य का अतिक्रमण कर गया था अर्थात मृत्यु का अतिक्रमण कर गया इस प्रकार की जान करके जो उपासना करता है वो मृत्यु का अतिक्रमण करता है मृत्यु का अतिक्रमण आदित्य का अतिक्रमण करने से क्या प्राप्त करेगा कहते हैं तन नाकम नाकम शब्द का अर्थ सुखम स्वर्ग तद भी शोक जिसमें शोक नहीं है शोक अर्थात मनस दुख मानसिक दुख स्वर्ग में नहीं है यह उपासना के द्वारा वह मृत्यु को अतिक्रमण कर जाएगा आपनोतिहादित्य जय पर हासित्य जया जयोति येतद विद्वान आत्मसमित अति मृत्यु सप्त साम, श्यामोपास्ते आदित्य से जय हा यह श्याम उपासना के द्वारा आदित्य का वो जय कर लेता है आदित्य का जय कर लेता है अर्थात आदित्य का अतिक्रमण कर जाता है आदित्य शब्द से क्या कहा जा रहा है मृत्यु मृत्यु मृत्य। का अतिक्रमण कर जाएगा और अस् आदित्य जयात परो जो होती आदित्य जय से भी और पर जय प्राप्त कर लेता है आदित्य जय मृत्यु का जय कर लिया मृत्यु जय से भी पर अर्थात ये स्वर्ग प्राप्त कर लिया विशोक जो नाकम उसको प्राप्त कर लिया यह एक एवं विद्वान आत्मसम्मितम अति, अति मृत्यु सप्तविध अति मृत्यु सप्तविध्याम उपास जो सप्तविध श्याम है जो अति है अर्थात मृत्यु को अतिक्रमण करने का उपाय है और वो आत्मसम्मितम आत्मसम्मितम अर्थात तो शाम का अवयव का समान समान कर दिया गया इसलिए यह उपासना का नाम हो गया आत्मसम्मितम साम उपासना सप्तविध साम उपासना आत्मसम्मित उपासना इसके द्वारा मृत्यु का अतिक्रमण कर करेगा यजमान जो इसका उपासना करेगा अभी तक जो सब साम का उपासना कहा गया है वो साम का कोई नाम नहीं कहा गया शाम का इसी इस अवयव में इस इस दृष्टि करी है किंतु वो शाम का नाम क्या है उस प्रकार की नहीं कहा गया अभी से जो उपासना कहा जाएगा वो एक विशेष कहेगा इस शाम का अर्थात ये श्याम का ये नाम है जैसे वो कहते हैं कि आप तो देखेंगे कि वृदा रण्य में जो ब्राह्मण होते हैं कहते हैं इस ब्राह्मण का नाम यह है इस ब्राह्मण का नाम यह है इसी प्रकार की यहाँ ये शाम का विशेष नाम होता है वो विशिष्ट नाम वाले श्याम का उपासना ये कहा जाएगा और फलों कहते हैं इसका फल भी विशिष्ट होगा अलग अलग शाम उपासना है तो अलग अलग फल भी होगा प्रथमे जो शाम कहते हैं ये शाम का नाम है गायत्र श्याम गायत्र श्याम उपासना कहते हैं आगे देते हैं इसमें मनोहिंकारो वाक प्रस्ताव चक्षुरुद्गित श्रोत्र प्रतिहार प्राणो निधनम एत गायत्र एक तायत्र प्राणेशु प्रोत्तम मनोहिंकार तो यह श्याम का प्रथम भाग हो गया हिंकार इसमें मन का दृष्टि करे तो हिंकार प्रथम अवयव हो गया शाम और मनो कहते हैं कि कोई भी इंद्रियों का प्रवृत्ति हो तो उससे पहले मन की प्रवृत्ति होना आवश्यक है मन की प्रवृत्ति नहीं है तो इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं होंगे तो सारे कारणों का जो प्रवृत्ति होता है उसमें मन की प्रवृत्ति प्रथम है और साम में हिंकार प्रथम है तो प्राथम्य सामान्यात हिंकारे मनोदृष्टि आगे कहते हैं वाघ प्रस्ताव द्वितीय अव हो गया प्रस्ताव कहते हैं मन चलने लगा तो फिर वाणी चलने लगेगी इसलिए अनंतर साम्यात प्रस्ताव में वाघ की दृष्टि करें आगे उद्गित चक्षु कहते हैं चक्षु चक्षु श्रेष्ठ है इंद्रिय में सबसे अधिक विश्वास भाजन है और उद्गित सामवय में श्रेष्ठ है दोनों में ये सामान्य हुआ कि दोनों श्रेष्ठ श्रोत्रम प्रतिहार प्रतिहार अर्थात प्रतिहृत इसमें सब बद्ध होते हैं श्रोत्रम प्रतिहार में श्रोत्र दृष्टि करें क्योंकि यह प्रतिहार इसका अर्थ हो गया प्रतिहृत बद्ध अर्थात स्रोत्र बद्ध श्रोत्र इंद्रिय यहाँ ये विचार नहीं दिए विचार करने के लिए स्रोत्र इंद्रिय में बद्ध क्यों हो जाता है कहते हैं श्रोत्र इंद्रिय को हटाना बहुत कठिन है बाकी सब में तो परमात्मा कुछ ना कुछ आवरण दिए हैं तो इंद्रिय में कहें आप कुछ पहन लेंगे तो इतना स्पर्शन नहीं होगा किंतु तो ये स्रोत्र इंद्रिय थोड़ा कठिन है कहें हाँ आजकल आ गया कुछ लगा देते तो वो भी आवृत हो जाता है आगे कहते हैं निधन में प्राण दृष्टि करें निधन में प्राण दृष्टि करें क्यों कहते हैं कि ये जो सुसुप्ति में जाता है ये सब सुसुप्ति में प्राण रहेगा चलेगा और बाकी सब उसी में लीन हो जाते हैं इसलिए प्राणों में सब लय हो गए उसमें सब निधान निधान अर्थात स्थापना सुसुप्ति काल में प्राणों में सब स्थापना होता है इसलिए निधन में प्राण दृष्टि करें एकददगात्रणेशु प्रोत प्राणेशु अर्थत गौण प्राण मुख्यप्राण सभीकोल्या गया गौण प्राण इंद्रिय हो गैर मुख्यप्राण प्राण हो य गायत्र विषय को उपासना हुआ स य एवं यम एक गायत्राण प्रोत वेद प्राणी सर्व आयुर्द आयूरे, आयुरे जोग जीवती महान प्रजया पशु भी भवती महान कीर्त्या महामना सिया तद व्रतम स यं एक तायत्र यह जो ऊपर में उपासना कही गई इसका नाम हो गया गायत्र उपासना यह गायत्र कहते हैं प्राणे सुप्रोतम अर्थात प्राण दृष्टि सब किया गया प्राण मुख्य प्राण गौण प्राण गौण प्राण किसको कहते हैं इंद्रियों को ये सब का करना है सामका का अवयव में प्राणी सुप्रोतम प्रोतम अर्थात आश्रितम वेद वेद उपासते जो यायत्र या श्याम का उपासना करता है वो क्या होगा कहते हैं प्राणी भवती प्राणी भवती अर्थात अविकल करण उसका करण आघात प्राप्त नहीं होते हैं कर्ण सब अभी कल रहते हैं चक्षु स्रोत्र वाग इत्यादि ये सब करण मन ये सब अभिकलर रहते हैं उसमें कोई हानि नहीं हो जाते हैं और सर्वम आयुर्ति ऐति गछति अपना जितना पूरा पूरा आयु से इसको पूरा जीवित रहता है अर्थात अपमृत्यु को प्राप्त नहीं करता है और मनुष्य का परमायु 100 सौ वर्ष का आ गया जीवे में शरद शरद सतम आगे सर्वम आयुर्ेदी जियोग जीवति जियोग अर्थात उज्ज्वलम उसका जीवन उज्ज्वल होता है उज्ज्वल अर्थात प्रशंसनीय आदर्श स्थानीय होता है क्यों उसका जीवन उज्ज्वल होता है कहते हैं महान प्रजाया पशु भी महान प्रजा महान पशु बहुत पशु प्रजा उसके सब अधिक होते हैं और महान कीर्तिया कीर्ति भी उसका महान होता है महामना स्यात महामना अर्थात यह क्षुद्र क्षुद्रमना नहीं है क्षुद्र चित्त क्षुद्र चित्त अत्यधिक परिच्छिन बुद्धि हमेशा अपने बारे में सोचते रहना इस प्रकार की बुद्धि नहीं होता है तद व्रतम अर्थात यह गायत्र साम उपासना करने वाला का यह व्रत है कि वो कभी क्षुद्र चित्त नहीं होना है अक्षुद्रचिता अभीमंथती अभी आगे गए रथंतरसा का उपासना कहते हैं अभिमंथती स हिंकारो धूमो जायते स प्रस्ताव ज्वलती स उद्गीथो अंगारा भवंती स प्रतिहार तन्निधनम तधन तन्निधनम तधन रथंतरम अग्नो प्रोतम अग्नि में यह श्याम का यह अग्नऊ अर्थात तो अग्नि विषयक श्याम में यह उपासना करें यहाँ भी अग्नौ अग्नौ कहने से सप्तमी तो दे दिए किंतु तो आधार यहाँ अग्नि नहीं है आधार तो शाम है अग्नऊ को प्रथमा कर लेंगे और यह जो श्याम है इसका चिंतन करें यद अभिमंथती सहिंकार शाम का प्रथम भाग हो गया अहिंकार तो इसमें क्या दृष्टि करेंगे जो अभिमंथति अरणि मंथन करता है अग्नि निष्पादन के लिए जो अरण्य मंथन करता है इसी को शाम का प्रथम भाग हिंकार में चिंतन करेंगे शाम का द्वितीय भाग क्या है प्रस्ताव अभी प्रस्ताव में चिंतन करेंगे यह धूमो जायते जो मंथन करता है तो प्रथम में धूम होता है प्रस्ताव में यह धूम का चिंतन करें अभी धूम उत्पन्न हो रहा है इस प्रकार की आगे धूम उत्पन्न हो करके जब और ताप बढ़ता है तब वहाँ अग्नि निष्पन्न हो जाते हैं कते ज्वलती स अभी ज्वलन हुआ उद्गित आगे अंगारा भवंती सतिहार प्रतिहार अर्थात प्रतिहृत उसमें बद्ध हुआ अग्नि आकर के अंगारा में बद्ध हो जाते हैं अग्नि का जो ज्वाला शीतल हो जाता है अंगारा हो जाता है अग्नि अभी है उसमें बद्ध है और यदि उपसाम्यती तो निधनम में अग्नि का उपशमन उपशमन अर्थात अग्नि अब धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो में यह उपसम उपशम का चिंतन करें और संसाम्यती तो निधनम निधन में उपशम का भी चिंतन करेंगे और संसाम संसम अर्थात पूरा अग्नि बुझ गई निशेष उपशम हो गया प्रथमे उपसाम्यति अर्थात उपशमन होना आरंभ हो गया अंगार जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसको उपशमन कहा जाएगा जब पूर्णतया अग्नि अर्थात और उसमें रहा नहीं उसका संगसाम संगसाम कहा जाएगा ये तथंतरम अग्नऊोतम यह जो रथंतर साम हुआ यह अग्नौपुरोतम अर्थात अग्नि विषय कहेगी यह रथंतर सामका उपासना से फल कहते हैं स यम एक तथंतरम अग्नौ प्रोतः वेद ब्रह्मवर्च ब्रह्मवर्चस्द आयुर्ेदी जोगजीवती महां प्रजया भवति महाँ की न प्रत्यंग आचा में न निष्ठी तद व्रत स जो कोई इसका उपासना करता है किसका रथंतर सामका अग्नौप्रोतंग अग्नि विषय है यह शाम में अग्नि शाम का विभिन्न अवयव में अग्नि का विभिन्न स्थिति का चिंतन करता है वेद उसको फल होता है कहते हैं ब्रह्मवर्चस्य ब्रह्मवर्चस्य ब्रह्मवर्चस्य अर्थात अध्ययन इत्यादि करने से जो तेज आता है उसका ब्रह्मवर्चस्य कहा जाता है वेद का अध्ययन करने से जो तेज होता है ये है ये जो तेज अर्थात जो शरीर का जो कांति उसको नहीं लेना है शरीर तेजी आन दिखना वो नहीं है ये ब्रह्मवर्चस् अर्थात तो उसके अंदर में कि तेज एक बलो उसको अनुभव होता है स्वाध्याय इत्यादि करने से स्वाध्याय इत्यादि जब करते हैं हमको शास्त्र का कुछ तात्पर्य ग्रहण होता है हमारा जीवन में थोड़ा उतरता है तो फिर एक तेज आता है अंदर में उसको ब्रह्मवर्चस्व कहा जाता है सर्वम आयुर्दी जो उसका विहित आयु पूरा पूरा जीवन जीता है कोई अपमृत्यु नहीं हो जाता है जीवक जीवती उज्ज्वल जीवन होता है उसका हेतु कहते हैं प्रजा पशु कीर्ति ये सब महान होते हैं तो महान प्रजा महान पशु महान कीर्ति जिसका हो गए उसका जीवन जीवन उज्जवल होगा अभी कहते हैं यह जो रथंतर शाम का उपासना करेगा उसका व्रत क्या है कहते हैं न प्रत्यंग अग्निम आचामेत अग्नि का दिशा में मुख करके आचमन न करें अर्थात अग्नि के सामने बैठ करके आचमन न करें अर्थात भोजन न करें अग्नि के सामने बैठ करके न निष्ठिभेद निष्ठिवेत अर्थात थुकना के सामने से मतलब थूकना नहीं <coughs> यह रथंतर श्याम का फल कह दिया गया और रथंतर श्याम उपासना करने के लिए व्रत कह दिया गया आगे कहते हैं वामदेव्य साम उपमंत्रयते स हिंकारो ज्ञापयते स प्रस्ताव स्त्रिया सह सेते स उद्गी प्रति स्त्री सह शेते स प्रतिहार कालंग तधन पारंग तधन एत वामदेव्यंग मिथुने प्रोतम अभी बामदेव वामदेव्य साम ये क्या प्रत्यय हो गया इसमें वाम देवाद डेड देव डेट प्रत्यय हो गया यह मिथुन विषयक है मिथुन अर्थात स्त्री पुरुष संबंध विषय है यह साम उपमंत्रे सहिंकार उपमंत्रे अर्थात स्त्री को संकेत देता है हिंकार में वह स्त्री को संकेत देने का उसका चिंतन करेगा ज्ञापयती सस्ताव ज्ञपयती अर्थात स्त्री को संतोष करवाता है कोई पदार्थ इत्यादि दे करके अथवा जैसे उपाय है स्त्री को संतोष करता है आगे स्त्रिया सह सेते स्त्री के साथ पर्यंक में अर्थात एक ही पर्यंक में शयन करता है उदगित में यह चिंतन करें तो सामने तो शाम का गायन हो रहा है ये सब अवयव में ये चिंतन करे उदगित में स्त्री का साथ शयन करता है ऐसे चिंतन करे और प्रतिहार में प्रति स्त्री सह सेते जब प्रतिहार भाग में यह चिंतन करे प्रति प्रति अर्थात तो अभिमुख होकर के स्त्री के दिशा में अभिमुख होकर के शयन कर रहा है ऐसे चिंतन करेगा और कालम गच्छती तो निधनम शाम जो पंचम अवयव है निधनम उसमें यह चिंतन करें कालम गछती अर्थात तो मैथुन व्यापार कर रहा है इस प्रकार की चिंतन पारम गछती अर्थात तो मैथुन व्यापार का समाप्ति हो गई तो निधन में यह चिंतन करें दोनों चिंतन वो निधन में करें यह बामदेव वामदेव्य शाम कह गया अर्थात वामदेव ऋषि के द्वारा दृष्टम स एवं एक वाममदेव्य मिथुने प्रोतं वेद मिथुनी भवति मिथुना मिथुना प्रजाते शर्व आयुर्ेदी जोगजीवती महां प्रजया भवति महां कीर्त्या न कांचन परहरेत तद्व्रत जो यमदेव्य श्याम का उपासना करता है और अर्यवामदेव्य श्याम का विषय हो गया मिथुन स्त्री पुरुष संबंध जो इसका उपासना करता है मिथुनी भवती मिथुनी अर्थात तो विधुर नहीं हो जाता है उसका पत्नी वियोग नहीं हो जाता है जब तक तो वो उपासक जीवित है उसका पत्नी भी जीवित रहेगी मिथुनान मिथुनात प्रजायत प्रजायते अर्थात वो जब कभी अर्थात संबंध करेगा तो संतान उत्पादन करेगा अर्थात तो उसका वीर व्यर्थ नहीं हो जाएंगे सर्वम आयुर्ति वो भी अपना जीवन पूरा प्राप्त करेगा कोई अपमृत्यु नहीं हो जाएगा और उसका प्रशंसनीय जीवन होगा उज्ज्वल जीवन होगा प्रजा पशु कीर्ति ये सब उसका महान होंगे इसलिए उसका जीवन प्रशंसनीय होगा और इसके लिए व्रत कहते हैं न कांचन परिहरेत अगर ये वामदेव्य श्याम का उपासना करने वाले व्यक्ति का उसका पर्यंक में उसका बिस्तर में अगर कोई स्त्री आ गई संबंध करने का उद्देश्य में यह उपासना करने वाले उपासक उसको निषेध न करे तथा तो संबंध करे यह इसका व्रत होगा आगे बृहद आदित्य नामक आगे श्याम उपासना उत... ये आप अगर ये उपासना करेंगे तो फिर आगे आपको पता चल जाएगा <laughs> तो यह जो उपासना गृहस्थ लोग करेंगे अगर इस प्रकार की उपासना करता है तो उसके पास कोई स्त्री अगर आई तो उसको निषेध नहीं करना है अर्थात तो उसके साथ संबंध करना है क्योंकि इसका सामर्थ्य है कि उसका वीर्य अमोघो होते हैं अर्थात संतान होगा उसका निश्चित रूप से तो कोई आए तो उसको अर्थात संतान प्राप्ति के लिए कोई अगर स्त्री आ रही है तो उसको संतान प्राप्त करवाए आगे कहते हैं बृहदादित्य शाम श्याम का उपासना उद्यन हिंकार उदित प्रस्ताव मध्यन दिन उद्गीथो अपराह प्रतिहारो स्तंभ यधनम एक तृहद आदित्य प्रोतम उद्यन जो सूर्य उदय होते हैं हिंकारों में सूर्योदय का चिंतन करें और प्रस्ताव भाग में सूर्य उदित हो गए उदय हो गए प्रस्ताव भाग में उदित सूर्य का चिंतन करें और उदगित का उद्गित में श्याम का तृतीय अवयव हो गया उद्गी उद्गी में मध्यम दिन सूर्य का जो मध्यम दिन अवस्था है उसका चिंतन करें और प्रतिहार में अपरान्न का चिंतन करें ऐसा <shove> पूर्व में एक बार हो गया था कह दिया गया था और निधन में अस्त का चिंतन करें सूर्य अभी अस्त दिशा में जा रहा है निधनम निधनम अर्थात स्थित हो जाएंगे बृहदादित्य प्रोत्तम बृहदादित्य अर्थात बृहद आदित्य विषय का यह श्याम उपासना स यं एक बृहदादित्य प्रोत्तम वेद तेजस्वीअन्नादोतिम आयुर्ेति ज्योग जीवती महां प्रजया पशुति महां की तपन न निंदेत तदव्रत सय बृहदादित्य प्रोत्तम साम वेद बृह बृहद आदित्य विषय का साम श्याम इसका जो उपासना जो भी करता है तेजस्वी तेजस्वी होता है अर्थात तेजवान होता है तेजवान अर्थात तो उपासना जन्य तेज उसमें आता है अन्नादो भवती अन्नाद अर्थात तो दीप्ताग्नि होता है जो अन्न भोजन करता है वो पच जाता है सर्वम आयुर्जे एति अर्थात तो अपमृत्यु को प्राप्त नहीं करता है जीवक जीवति प्रशंसनीय जीवन होता है प्रशंसा का हेतु प्रजा पशु कीर्ति ये सब उसको प्राप्त होते हैं और यह जो बृहत आदित्य शाम का उपासना करने वाले के लिए नियम हुआ कि तपन न निंदेत सूर्य जो ताप देते हैं यह सूर्य का निंदा कभी न करे आगे वैरूप श्याम का उपासना कहते हैं अभ्राणी संप्लबते सींकारो मेघो जायते स प्रस्ताव वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयती एतद् उगृति परजन्ये एकदरूपर्जन्य प्रोत अभ्राणी संप्लब्राणी अभ्रा अर्थत मेघ मेघ संप्लवते संलवते अर्थत इधर उधर जस फैले रहते हैं अथवा धीरे धीरे समुद्र से जल उठ के एक ही भाव हो करके मेघ बनते हैं तो अर्थात तो, सब पास पास आते हैं जब समुद्र से जल बाष्प हो रहा है वो तो ऐसे दिखेगा नहीं किंतु बाष्प हो करके धीरे धीरे जब वो पास होते हैं तब पता चलता है कि अच्छा है मेघ बन रहा है धीरे धीरे हिंकार में मेघों का ये संप्लवनम संप्लवनम अर्थात तो एक ही भवनम घनी भवनम घनीभूत हो रहे हैं हिंकार में उसका चिंतन करें अर्थात मेघ घनीभूत हो रहे हैं मेघ अर्थात ये जल करके एक ही एकीभूत हो रहे हैं मेघ हो जायते स प्रस्ताव उदगीत का जो द्वितीय अवयव है प्रस्ताव उसमें चिंतन करें कि अभी मेघ हो जायते तो अर्थात ये घनीभूत हो करके अब वो चलने लगे तो कहते हैं कि मेघ हो गया बरस बर्ष, वर्षती सउद्गित उद्गी में वर्षा दृष्टि करे क्यों कहते हैं कि वर्षा जो है वो मेघ का पूरा प्रक्रिया में यही श्रेष्ठ है इसलिए शाम का अवयव जो उद्गित है वो श्रेष्ठ होने से श्रेष्ठ श्रेष्ठ साम्या उद्गित में वर्षा की दृष्टि करे विद्युत स्तनयती सप्रतिहार प्रतिहार अर्थात तो विकिरण हो जाना जो विद्योतन होना बिजली चमकना स्तनयती जो मेघ का गर्जन होता है शब्द ये सब फैल जाते हैं चारों तरफ इसलिए प्रतिहार में ये विद्योतनम और स्तनयतनु इसका चिंतन करें उदगृणाती तो निधनम उदगृहनाती अर्थात सब ग्रहण हो जाता है और वर्षा नहीं करता अर्थात तो समाप्त हो जाता है निधन में मेघ की समाप्ति इसकी चिंतन करें ये तद वयरूपम पर्जन्य पजन्य विषयकसा इसका चिंतन करें एवं सबं एक वैरपज प्रोतंग वेद विरूपुर पशुन अवरुे आयुर्ेत जोगजीवती महां प्रजया पशुति महां कीर्तिया वर्ष तंग न निंदेत तद व्रत जो यह वैरूप्य शाम का उपासना करता है परजन्य विषयक परजन्ये पर्जन्ये प्रोतम प्रोतम अर्थात पर्जन्य को विषय करता है ये साम उसका क्या फल होता है कहते हैं विरूपांश स्वरूपांश पशुन अवरुन्धे विरूप पशु और स्वरूप पशु तो ये दोनों प्रकार की अर्थात ये जो कहते हैं अज अभी ये सब गौ अश्व ये सब पशुओं को प्राप्त कर लेता है अवरुंधे अवरुंधे प्राप्त होती सर्वम आयुरेति अपमृत्यु को प्राप्त नहीं करता है उज्ज्वल जीवन होता है क्योंकि उसके पास प्रजा पशु कीर्ति ये सब उत्तम कोटि के होते हैं यह जो बैरूप शाम उपासना करने वाले के व्रत कहते हैं बरसनतम न निंदेत वृष्टि होती है तो उसकी निंदा नहीं करनी है आगे बैराज बैराज अर्थात विराट विषय का ये सब ए ये श्याम का नाम है बैराज श्याम बसंतो हिंकारो ग्रीष्म प्रस्तावो वर्षा उद्गी सरत प्रतिहारो हेमंतो निधनम एतद वैराज ऋतुसु प्रोतम बसंतो हिंकारो पहले देखे थे हिंकार प्रथम है अवयव बसंत प्रथम ऋतु है ग्रीष्म प्रस्ताव तो प्रस्ताव ग्रीष्म को क्यों कहते हैं कहते हैं ग्रीष्म काला जब आता है आगे वर्षा काल आएगा बोल करके वो, वो सब प्रस्तुत करेगा कहते हैं सामान्य इकट्ठा करेगा आगे वर्षा काला आ रहा है चिंटी जैसा करते हैं मनुष्य भी इसी प्रकार के हो जाते हैं इसलिए प्रस्ताव में ग्रीष्म दृष्टि करें और उदगित में वर्षा दृष्टि करे ये तो श्रेष्ठ है वर्षा ऋतु में श्रेष्ठ है उद्गित श्रेष्ठ है शरत प्रतिहार प्रतिहार में शरद की दृष्टि करे शरत अर्थात शीत आने से पूर्व ऋतु को शरत ऋतु कहते हैं जब शरद ऋतु आता है कहते हैं कि जो रोगी है जो अर्थात जो मुमूर्ष है उनको सब कहते हैं कि अच्छा स्थान पर ले जाओ उनको इतस्तः लिया जाता है प्रतिहार बिखर बिखरा जाता है अर्थात अन्यत्र ले लिया जाता है और हेमंत निधनम हेमंत अर्थात जो शीत ऋतु तो आ गया और निधनम कहते हैं शीतकाल में सब कठिनाई आ जाएगी और अगर बहुत एकदम दरवाजा के नज़दीक में हो गया तो शीतकाल आ जाएगा तो अंदर हो जाएगा अर्थात मृत्यु हो जाएगा तो निधनम तो निधनम में हे के दृष्टि करे अर्थात तो हेमंत शीतकाल में मर जाते हैं ये बैराजम ये श्याम का नाम हुआ बैराज श्याम इसका विषय हो गया ऋतु ये सब पाँच ऋतुओं का ध्यान करे शामक पांच अवयव में। स एवं एक वैराजम ऋतुषु प्रोतंग वेद विराजति प्रजया आयुरेति जीवक जीवति महां प्रजया पशुति महां कीर्त्य ऋतु न न निंदे तद्रत स एतद ये जो बैराज साम ऋतु विषय का बैराज साम इसका जो उपासना करता है वेद वेद अर्थात उपास उपासते स विराजती विराजती विशेष है न राजति राजति अर्थात प्रकाशमान होता है क्यों कहते हैं उसके पास प्रजा पशु ब्रह्मवर्चस ये सब होता है ब्रह्मवर्चस्य अर्थात अध्ययन उपासना जनित जो तेज सर्वम आयुर्ति अपमृत्यु को प्राप्त नहीं करता है उसका जीवन उज्जवल होता है प्रजा पशु कीर्ति ये सब के द्वारा बैराज श्याम का उपासना करने वाले के लिए व्रत श्रुति कह रहे है कि ऋतु न निंदे ऋतु द्वितीया बहुवचन अर्थात ऋतुओं की निंदा न करें ऋतु सब आते रहेंगे और ऋतु सब आते रहेंगे तो यह काल चक्र ये ठीक चलता रहेगा और नहीं होने से ये सब बहुत अव्यवस्था हो जाएगा आगे हैं सरकरिया, सकर, सामा पृथ्वी हिंकारो अंतरिक्ष प्रस्ताव द्योरो दिश प्रतिहार समुद्रो निधन एता शक्कर लोकेशु प्रोताम का नाम हो गया शक्कर श्याम और ये इसका विषय हो गया सब लोक पृथ्वी हिंकार पृथ्वीलोक अयम लोक प्रथम है इसमें सब आसा करते हैं इसी को प्रथम अनुभव करते हैं अंतरिक्षम प्रस्ताव यह प्रस्ताव अर्थात प्रस्तुति किया जाता है अंतरिक्षम गगन अच्छा न प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है अंतरिक्ष देउर उद्गी उद्गी ये दिवलोक दिवलोक श्रेष्ठ लोक है उद्गित श्रेष्ठ अवय श्रेष्ठत्व सामान्य दिशा प्रतिहार प्रतिहार विकिरण हो जाना फैल जाना दिशा दिग ये सब फैल जाने वाले हैं समुद्रो निधनम तो निधनों में समुद्र दृष्टि करें तो क्यों कहते हैं समुद्र समुद्र में सब जा जल अन्य पदार्थ जा करके उसमें निधि होते अंतिम में उसी में जा करके सब आश्रित हो जाते हैं इसलिए निधनों में समुद्र दृष्टि करें ये सक्कर श्याम तो श्याम शक्कर किंतु तो नित्य बहुवचन है, है। इसलिए सक्कर कह दिया गया गौरी का बहुवचन क्या होगा गौरी इसी प्रकार की यहाँ स एव एवं एकता सक्करियो लोकेशु प्रोता वेद लोकतीयुर्ेति ज्योगजीवती महां प्रजया पशुभिर् कीर्त्या पशु निंदेत महाँ स य एवं सवेता एता ये जो सक्करी है सक्कोरी वो बहुवचन है नित्य बहुवचन और कोई शब्द है स्मरण होता है अप शब्द और दशब्द ये नित्य बहुवचन है इसी प्रकार के सकुरी शब्द ये भी नित्य बहुवचन है जो यह सकुरी शाम का उपासना करता है लोक इसका विषय है जो उपासना करता है लोकी भवती लोकी भवती अर्थात यह लोक में वो प्रशंसनीय हो जाता है लोक अश अस्थिति लोकी अर्थात प्रशंसनीय लोकी उसका जीवन प्रशंसनीय होता है सर्वम आयुर्ेदी अपमृत्यु को प्राप्त नहीं करता है जीव जीवति प्रजा पशु कीर्ति ये सब महान होते हैं उसका जीवन उज्ज्वल होता है सकोरी श्याम का उपासना करने वाले के लिए व्रत कहते हैं लोकान न निंदे ये सब लोकों का निंदा न करे लोक अर्थात तो पृथ्वी अंतरिक्ष दिवलोक ये दिख ये सब का निंदा न करे आगे रेवत्य साम ये भी रेवती और इसका नित्य बहुवचन ये भी चलता है रेबत्य अजाकारो वय प्रस्ताव अ गाव उद्गिथो स्वाहा प्रतिहार पशवो निधन एता रेवत्य पशुषु प्रोता रेबत्युषो निधन है पुरुषो निधन अच्छा अजाहिंकार पशु में अजा ये प्रथम इसलिए इसको हिंकार में अजा दृष्टि करे प्रस्ताव अभी दृष्टि करे क्योंकि अजा और अभी ये साथ साथ चलते हैं जो पालन करता है दोनों का करता है और हिंकार के बाद प्रस्ताव है साहचर्य सादृश्यात अब प्रस्ताव में अभी अभी, अभी अर्थात मेष भेड़ इनका दृष्टि करें उदगीतों गौ दृष्टि करेंगे क्या कारण होगा उदगित क्यों गौ दृष्टि करेंगे श्रेष्ठ है गौ पशुओं में श्रेष्ठ है और उदग्र ये अवयव में श्रेष्ठ है शाम अवय में अश्वाहा प्रतिहार प्रतिहार अर्थात विकिरण इधर उधर ले जाने वाले अश्व कहते हैं वो इधर उधर ले जाता है कहीं जाना है तो फिर अश्व में गमन करते हैं इसलिए प्रतिहार में अश्व दृष्टि करे और निधन में पुरुष दृष्टि करे क्यों पशुओं का सब आश्रय पुरुष होता है पशुओं को पालन करता है तो इसलिए निधनम निधनम अर्थात निधि अतः अस्मिन स्थाप्यते जिसमें सब रखा जाता है ये पशु सब पुरुष में रहते हैं अर्थात पुरुष इनका पालन करता है आश्रय है यह रेवती है साम पशु सुप्रोता अर्थात पशु विषय का है यह रेवती साम का फल कथन करते हैं स य एवं रेवत्य पशुसु प्रोता वेद पशुमान भवति सर्व आयुर्ेति ज्योग जीवति महान प्रजया पशुति महां की पशुन न निंदेत तद जो येवत्य श्याम सामका उपासना करता है पशुओं को विषय करके अर्थ पशुओं दृष्टि से सामका का अवयवों का उपासना करता है पशुमान भवति इसका पशु होते हैं जो पशुमान हुआ किस अर्थ में होगा प्रशंसा नहीं होगा प्रथम क्या है भूम बहुत पशु उसका होंगे तो पशुमान भवति नहीं तो जिसका एक गो है उसको कहेंगे गोमान जिसके पास एक रुपया कानी है उसको कहेंगे धनवान क्यों कहेंगे अशो अस्थिति धनमशी अस्थिति धनवान कितना है कहते हैं एक रुपया है तो ऐसा नहीं होगा भूम बहुत अर्थ में प्रशंसनीय अर्थ में मातृमान पितृमान आचार्यवान वो प्रशंसनीय अर्थ में होता है मधु यह भूम अर्थ में हुआ पशुमान भवती बहुत पशु वाला होता है सर्वम आयुर्ति अपमृत्यु को प्राप्त नहीं करता है जीव जीवती उसका जीवन उज्जवल होता है उज्जवल होने का हेतु कहते हैं उसके प्रजा प्रजा अर्थात पुत्र संतति ये सब बहुत होते हैं पशु बहुत होते हैं और कीर्ति भी उसका होता है उपासना करने वाले की कीर्ति यह उपासना रेबत्य श्याम का उपासना करने वाले के लिए व्रत कहते हैं पशु न निंदेत पशुओं का निंदा ना करे आगे यज्ञ यज्ञ ये शाम का नाम है इस शरीर का अंग है ये, प्रोतम प्रोतम अर्थात शरीर का अंगों को विषय करेगा यह साम लोम हिंकार स्तोक प्रस्तावो मांस उद मांगसम उद्गीथो अस्थि प्रतिहारो मज्जा निधनम एतद यज्ञा यज्ञ अंगेशु प्रोतम हिंकार में लोम दृष्टि करेंगे हिंकार प्रथम अवयव है शरीर से जो बाहर आकर के शरीर को स्पर्श करना चाहेगा वो किसको पहले स्पर्श करेगा लोमो को इसलिए कहते हैं कि लोम हिंकार में लोम दृष्टि करे क्यों प्रथम है तो आगे कहते हैं प्रस्ताव में त्वक दृष्टि करे तो लोमों के आगे किसको स्पर्श करेगा त्वक को करेगा इसलिए प्रस्ताव हिंकार के बाद प्रस्ताव प्रस्ताव में त्वक दृष्टि करें और आगे उद्गित में मांस दृष्टि करे क्योंकि कहते हैं मांस ये श्रेष्ठ है मांस मांस शरीर में है तभी कहते हैं जीवन है और खाली हड्डी हड्डी हो गया तो देख करके कहेंगे ये तो दरवाजे के पास आ गए आगे कहते हैं अस्थि प्रतिहार प्रतिहार अर्थात तो बंधन करके रखता है दृढ़ करके तो यहाँ अस्थि ये बंधन करके दृढ़ करके रखता है और मज्जा निधनम निधनम अर्थात ये अंतिम जा करके सारे धातु अंतिम में अंतिम में आगे मज्जा के आगे शुक्र हैं तो यहाँ मज्जा में ये अर्थात धातु का निष्कर्ष होता है निधि होते अश्मिन ये धातु सब उत्तरोत्तर उसका क्या कहेंगे अर्थात फिल्ट्रेशन उसका में क्या कहें उत्तरो तरह इनका है स्वच्छीकरण होता होता अंतिम में ये मज्जा बनेगा कह रहे हैं विशुद्धिकरण हाँ कुछ इस प्रकार की जो ये अन्न भोजन करता है उसे है, ये रसा रक्त ये मांस इस प्रकार की हो करके अस्थि अस्थि के भी सार है यह मज्जा इसलिए इसका निधनम कहा गया ये श्याम का नाम हो गया यज्ञ यज्ञ इस साम का विषय हो गया अंग शरीर का अंग सय एवं एक यज्ञ यज्ञम अंगेशु प्रोतम वेद अंगी भवती नांग बिहुति सर्वयुति जीवक जीवति महान प्रजया पशु भीभवती महान कीर्त्या संवत्सर मज्ञोंस्नीयत तद्व्रत मज्ञो न एवं इस प्रकार एतद साम का उपासना करता है साम का नाम हो गया यज्ञा यज्ञ ये श्याम का जो उपासना करता है ये श्याम का विषय कहते हैं अंग अंग को विषय करने वाले यह सा इसका जो उपासना करता है अंगी भवती अंगी अर्थात अंगवान होता है तात्पर्य अंगेन न बिहुति इसका अंग कभी कुटिल नहीं हो जाते हैं अर्थात पंगु अथवा अंग कुणी इस प्रकार के नहीं हो जाते हैं उसका अंग सब सकल रहते हैं आयुर एति अपमृत्यु को प्राप्त नहीं करता है, उसका जीवन उज्ज्वल होता है प्रजा पशु कीर्ति ये सब उसका श्रेष्ठ होते हैं यह जब यज्ञ यज्ञ शाम का उपासना करने वाले के व्रत क्या है कहते हैं कि मज्ञो न असनियत तो ये मज्जन अगर सोने से अर्थात तो ये मज्जन का अर्थ मांस बहुवचन किया गया है अर्थात तो मांस मत्स्य ये सब का भक्षण न करे कितने दिन तक तो करते संवत्सरण एक वर्ष पर्यंत मांस मत्स्य इत्यादि का भक्षण न करे ये इसके लिए व्रत अथवा कहते हैं कि मजगियों न असनियात अर्थात तो सारा जीवन ये सब का भक्षण न करे ये उसके लिए व्रत आगे अग्निर हिंकारो वायु प्रस्ताव आदित्य उद्गी नक्षत्राणी प्रतिहारश चंद्रमा निधनम एतद् राजनम देवताोतम यह शाम का नाम हो गया राजन साम और इसका विषय हो गया सब देवता हिंकार में अग्नि दृष्टि तो अग्नि कहते हैं कि यह प्रथम है अग्नि का अनुभव प्रथम में होता है आगे प्रस्ताव में वायु दृष्टि करे <coughs> अग्नि के आगे वायु इसलिए प्रस्ताव में वायु दृष्टि करें आदित्य उद्गित तो आदित्य देवताओं में श्रेष्ठ होता है प्रकाशमान कहते हैं और नक्षत्राणी प्रतिहार प्रतिहार बिखर जाना विकिरण हो जाना कहते हैं कि ये नक्षत्र सब ये विकिरर्ण हो करके सब बिखर करके कर रहते हैं इसलिए प्रतिहार में नक्षत्रों का दृष्टि करें और निधन में चंद्र का दृष्टि करें ते तो निधन में चंद्र का दृष्टि करेंगे ये चंद्र लोक पितृलोक है ये जो कर्म करेंगे वो अंतिम में कहाँ जाकर के आश्रित तो होंगे पितृलोक में इसलिए कहते निधन में चंद्र का दृष्टि करे पितृलोक चंद्र यहाँ चंद्र देवता यह श्याम का नाम हो गया राजन श्याम इसका विषय हो गया देवता स एवं एतद राजनम देवता सु वेद वेदाएं देवतालोकता साष्टिता सायुज्य ग्छति सर्वुरे जोगजीवती महां प्रजया पशु भीभवती महांान कीर्त्या ब्राह्मणन न निंदेत तद यह यहां सामका जो उपासना करता है अर्थात सामका का अवयव में देवता का दृष्टिकर्क जो उपासना करता है एतासा एवं देवता नम इसी देवता जिन देवताओं का उपासना करता है इसी देवताओं का सलोकतम उसी लोक में उसको आगे जन्म प्राप्ति हो जाएगा अथवा साष्टीतम साष्टी शार्ष्टि कहते हैं कि समान रिद्धि वो देवताओं का जो ऋद्धि है समृद्धि है यह उपासकों को भी वही से रिद्धि प्राप्त हो जाएगी अथवा सायुज्य सायुज्य अर्थात तो सयुग भाव भाव अर्थात तो एक देही, देही एक देह देख देवता का जो देह है इसका वही देह हो जाएगा अर्थात तो देवता के साथ अभिन्न हो जाएगा यह शरीर छूटने के बाद उस स्थिति को प्राप्त कर लेगा सायुज्यम गच्छति सायुज एति अपमृत्यु नहीं होगा तो, सलोकता साष्टिता सायुज्य ये एक व्यक्ति तीनों को प्राप्त नहीं कर लेगा अपना उपासना के सामर्थ्य के अनुसार सलोकता ये अर्थात सबसे उपासना अगर निकृष्ट है सलोकता को प्राप्त करेगा थोड़ा उत्कृष्ट है साष्टिता को प्राप्त करेगा और उत्कृष्ट है तो सायुज्य को प्राप्त करेगा और देव भाव को प्राप्त कर लेगा सर्वम आयुरे अपमृत्यु प्राप्त नहीं करेगा उज्ज्वल जीवन होगा प्रजा पशु कीर्ति ये सब महान होंगे उसके चलते उसका जीवन उज्जवल प्रशंसनीय होगा यह राजन सामो उपासना करने वाले के लिए व्रत कहते हैं कि ब्राह्मणान न निंदे ब्राह्मणों का निंदा न करे तो क्यों कहते हैं कि श्रुति कहती है ऐते वे देवा प्रत्यक्षम यद ब्राह्मण ये जो ब्राह्मण है कहते हैं ये प्रत्यक्ष देवा इसलिए इनको ब्राह्मणों को भूसूर कहा जाता है अर्थात यह लोक में वो देवता ही है ब्राह्मण अगर अपना जो धर्म सब कहा गया है उसका निष्ठा पर होकर के पालन करेगा तो देवताओं जैसा उनमें भी तेज होगा ब्राह्मण अर्थात बार बार हम लोग विचार करते हैं आज के महात्मा ब्राह्मण उचित जो सब धर्म है वो महात्मा में हम लोग में होना चाहिए समोह तपस समोदम तप क्षा क्षा शौचम क्षांतिरजव एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम ये सब गीता में जहाँ जहाँ दैवी स्वभाव कहा गया है षोड़श अध्याय में ये सब तो प्रथम आवश्यक हैं उसके आगे जाकर के हम द्वितीय अध्याय अथवा द्वादश अध्याय चतुर्दश अध्याय द्वितीय में स्थित प्रज्ञ का लक्षण द्वादश में भक्त का लक्षण और चतुर्दश में गुणातीत तो का लक्षण ये सब तभी आएंगे जब सोलह समय कहा गया दैवी तो गुण और यह जो त्रयोदश में कहा गया बाकी साधकों का गुण ये सब पहले आना है हमको प्रतिदिन उसका विचार करना है ये सब आया नहीं आया और प्रमाद हो करके उसमें लगना है चलने के लिए कहते हैं पहाड़ उठने के लिए कष्ट तो होता है किंतु पहाड़ का नीचे जो पर्वत का नीचे जो रहेगा वो कभी शिखर को ठीक से दर्शन नहीं कर पाएगा इसलिए चलना तो है परिश्रम तो होगा और विशेष करके जो लोग बाहर से भी आकर के कैलाश में ठहरे हैं आप लोग देख सकते हैं हम लोग तो साल भर ऐसा ही जीते हैं और वर वास्तविक है कि अभी का समय हम लोग के लिए थोड़ा ढीला है क्यों अभी तो सुन रहे उपनिषद सुन रहे बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं हो रहा है और जब आप लोग चले जाएंगे उसके बाद कैलाश अपना असल रूप में आएगा एक भी बाहर आपको दिखेगा नहीं किससे थोड़ा बात करें कोई नहीं मिलेगा और दिन भर क्या करेंगे कहते हैं ये रटना है ये पढ़ना है ये पंक्ति लगाना है वो करना है अधिक अर्थात इससे अभी जो कैलाश का रूप देख रहे हैं उससे अधिक क्लिष्ट होगा इसलिए बाहर से जो लोग अभी आ रहे हैं कम से कम यह थोड़ा अर्थात कहते रहे हैं कि दूध में पानी मिला गया कैलाश का तो इसी प्रकार की अर्थात थोड़ा ये कमजोर कैलाश का स्थिति है इस स्थिति को पूरा पूरा जीने का उद्यम करें पाठ में पूरा श्रवण करेंगे आरती महिमना ये सब में पूरा उपस्थित तो हो ऐसा नहीं कि आरती में खड़े होते हैं तो पीछे जो दीवाल है बेचारे वो दीवाल जड़ है वो कोई पाप नहीं करते हैं उनको पीड़ा नहीं देना है जब वो वहाँ खड़े होते हैं क्या करते हैं उनको लगाते हैं <laughs> तो कहते हैं उनसे उनको पीड़ा होती है तो वो सब नहीं करना है सीधा खड़े होना है सीधा बैठना है ठीक है शरीर अभ्यस्त नहीं है तो थोड़ा पीड़ा हो जाती है किंतु अगर हम थोड़ा उसको देख करके सहन करें शरीर में पीड़ा होती है या कहते हैं उसको थोड़ा अनुभव करते रहें अनुभव करें जैसे अनुभव करेंगे देखेंगे वो बढ़ेगा बढ़ेगा अर्थात तो मान आपको जोर आक्रमण करेगा क्यों आप मन को देखने लग गए वो आपको आक्रमण करेगा किंतु आप अगर उसको देखने रह देखते रहेंगे वो धीरे धीरे धीरे धीरे शांत हो जाएगा कभी करके देख सकते हैं पीड़ा होती है और आप देखते रहेंगे घुटने में पीड़ा होगा और आप देखते रहेंगे हाँ ठीक है हो रहा है हम खड़े हैं खड़े हैं देखते रहेंगे मनो कहता रहेगा और खड़े रहेंगे तो देखिए ये घुटने टूट जाएगा इस प्रकार कहेगा नहीं तो ये ऐसा लक हो जाएगा आगे और ये बैंड भी होगा नहीं ये सब मनो कहेगा कहेंगे हाँ ठीक है बहुत हॉस्पिटल है एम से चले जाएंगे मन शांत रहो ऐसे कभी पार करना पड़ता हो मन को कभी भूख लगता है कहेंगे नहीं, नहीं आज तो रहने दीजिए इसे पार करना होता है इसे मन का बल बढ़ता है उद्यम करें अरे यहाँ से जाने के समय में आपको पता चलेगा कि ओह इतना थक गए अगर लगा तो जानेंगे कि आपका यहाँ रहना बिल्कुल सफल हुआ इस प्रकार की अपना पूरा सामर्थ्य लगा देना है और नियम वही है कि जब हम अपना पूरा सामर्थ्य लगा देते हैं तो शिवजी हमारा हाथ पकड़ते हैं इसको दिखाया जाता है ना द्रौपदी जब तक हाथ नीचे करके संभाल रही थी वस्त्र तो भगवान हाथ पकड़े नहीं पकड़े और जब पूरा थक गई कहते हाथ उठा दिए इसी प्रकार के हम अपना पूरा सामर्थ्य लगा दें फिर शिवजी के कृपा होती है अर्थात तो हमें सामर्थ्य बढ़ता है अगर हम अपने पूरा सामर्थ्य नहीं लगाएंगे तो फिर शिव जी हमको देंगे नहीं कहेंगे जितना दिया है उसी को ठीक नहीं करता सामर्थ्य बढ़ता है जब हम पूरा सामर्थ्य लगाएं आगे त्रयी विद्यायम लोकाह सस्तावो अग्निर्वायु आदित्य स उग्निर् वायु आदित्य सउद्गीथो नक्षत्राणी व्यांशी मरीचय सप्रतिहार सर्पा गंधर्व पितरस्त निधन निधनमेत सर्व एकत्री विद्या हिंकार त्रयी विद्या विद्या तीन है कौन कौन है ऋग यजु साम ये हिंकार में तीनों वेदों का दृष्टि करें और प्रस्ताव में त्रय इमे लोक तीन लोक प्रस्ताव में तीन लोक का दृष्टि करें क्या क्या है भूर्भुव स्व प्रस्ताव में तीन लोक का दृष्टि करे आगे तृतीय अवयव क्या है श्याम का उद्गित उसमें अग्निर्वायुर आदित्य तीन देवताओं का दृष्टि करे उद्गी में आगे चतुर्थ अवयव क्या है प्रतिहार उसमें नक्षत्राणी वयांशी मरीचय मरीचि जो सूर्य का किरण होते हैं नक्षत्र और वयांशी पक्षिण नक्षत्र पक्षी और सूर्य का जो किरण है ये तीनों को दृष्टि करें प्रतिहार में प्रतिहार गान हो रहा है, उसमें इस ये तीनों की दृष्टि करें और पंचम क्या है निधनम उसमें सर्पा गंधर्वा पितरह ये तीनों का दृष्टि करें कहेंगे निधनम में क्यों तीनों का दृष्टि करें कहें गंधर्व में धकार है निधन हमें धकार है ये दोनों में धकार साम्य हुआ इसलिए आप निधनों में ये तीनों का दृष्टि करिए सर्पा गंधरवाहा पितरस ये उपासना है उपासना चित्त है काग्रह करने के लिए उसमें बुद्धि लगाने का आवश्यक नहीं है आ जाएगा कि आपको ये जप दिया गया तो कहेंगे इसमें बुद्धि लगाना है कहते हैं ठीक है बुद्धि अगर चलता है तो अच्छा है किंतु तो बुद्धि चलता है मतलब जहाँ बुद्धि चलना चाहिए वहाँ चलाना चाहिए जिस विषय जहाँ प्रश्न और नहीं हो पाएगा उस विषय में वृथा प्रश्न करके समय और शक्ति का अपव्यय नहीं होना है सय एवं एतद शाम सर्वस्वि प्रो उसमें कुछ रहेगी और हाँ पितरस्त निधनम एक तदत शाम सर्वस्मिन प्रोतम यह जो साम हुआ कहते हैं कि यह सर्वस्वीन प्रोत्तम अर्थात यह साम का विषय कहते हैं सब हो गए और कुछ बचा नहीं सय एवं एतद श्याम सर्वस्म पुर्वतम वेद सर्व ह भवती यह श्याम उपासना करने वाले का यह फल होता है यह श्याम सर्वस्म पुरोतम अर्थात यह शाम का विषय सर्वम हो गया अर्थात जो कुछ चिंतन कर पाते हैं सब इसी शाम का विषय बन गए फल कहते हैं कि सर्व ह भवती यह उपासक सर्वम हो जाता है सर्व अर्थात सर्वेस्वर हो जाता है सभी का नियामक हो जाता है तदेश श्लोको यानी पंचधी त्रीणी तेभ्यो न ज्यायह परम और जो ऊपर में कहा गया तो साम का जो उपासना करता है वह सर्वरूप हो जाए सर्वेश्वर हो जाता है उसको कहने के लिए आगे यह मंत्र तृतीय मंत्र यह मंत्र श्लोक श्लोक अर्थात श्लोक शब्द उक्त मंत्र श्लोक शब्द से मंत्र को कहा जाता है यानी पंचधा श्याम अवयव कितने हैं पांच और त्रीणी त्रीणी तीन जो वेद है तो यह तीनों से तेभ्यो न जा ज्याय परम अन्य अस्थित इससे और कुछ श्रेष्ठ ज्याय महत्तर यह पांच प्रकार की जो साम है पांच प्रकार अर्थात पांच अवय वाले साम है और तीन वेद इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है अर्थात वेद त्रय में जो यह शाम पंचविध साम का कथन हुआ है इसका उपासना से सब कुछ प्राप्त हो जा सकता है इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है अन्य वस्तु कुछ नहीं है यद्वेद सवेद सर्व सर्वाधिशो बलिम अस्मि अस्म हरती सर्व अस्म इतिपाता तद्व्रत तद्व्रतम यस्तवेद तद यह जो सर्व को विषय करने वाले जो श्याम इसका जो उपासना करता है स सर्वेद अर्थात वह सब विषय को उपासना कर लिया है इसका फल कहते हैं सर्वाधिशो अस्म बलिम हरती सारे दिक दिख अर्थात सारे दिशा में रहने वाले जो होते हैं वो सब इसके लिए उपहार लाते हैं भोग्य पदार्थ लाते हैं यह सभी का ईश्वर बन जाता है सर्वम इति इतिपासित तदव्रतम तो ये जो श्याम उपासना करने वाले उसका व्रत कहते हैं कि सर्वम अश्मी इस प्रकार की उपासना करें मैं ही सर्वरूप हूँ इस प्रकार की उपासना करना उसका व्रत है <गली> बिनर्दी सामनो इति अग्निर वृणे पशव्य इति अग्निर अग्नेर अग्निर अग्नेगी अच्छा बिनर्दी सामनो बीनर्दी सामो वृणे पशव्यंतिरुद्गिथि प्रजापतेर निरुक्त सोम सोमश मृदुश्ल श्लक्षण वा श्लक्षण बलवत्ंद्र से क्रौच बृहस्पतिर अपध्वात वरुण सेवा उपव उपेवत उप उपेव सेवत तर्वान् उपेवेत वारुण तो वर्जिए बीनर्दी सामो वृणे वृणे अर्थ करता प्राथनाकृता बिनर्दिशाम नर्द नर्द स् सौर विशेष है तो ये स्वर किस प्रकार के कहते हैं ऋषभ कुजन जैसा ऋषभ जो ऋषभ कहते हैं शांत उसका कूजन वो कैसे कूजन करता है जब वो अर्थात संग्राम के लिए तैयार होता है ऋषभ कैसे कुजन करता है कहते हैं वो बिनर्दिशाम कहा जाता है वो विशिष्ट शाम है, है? उस स्वर वाला शाम को मैं प्रार्थना करता हूँ और यह पसव्यम पसव्यम अर्थात पसव है हितम इति पसव्यम पशुओं के लिए हित है यह श्याम और यह बिनर्दी शाम है पशुओं के लिए हित है यह शाम का मैं प्रार्थना करता हूँ अर्थात तद विषय को उपासना उसमें कहते हैं कि अग्नेय अग्नेर उगी अग्नि अग्ने अग्ने तो अग्निदेवता अग्निदेवताषयक ये उद्गी आगे अग्नि अनिरुक्तः प्रजापति देवता का यह अरुक्ता अरुक्त अर्थात तो सूक्ष्म सोम स्वोमा, सोम निरुक्तः निरुक्त निरुक्त अर्थात जो स्थूल जिसका निर्वचन हो जाता है सोम देवता का वो अंश और वायु मृदुश्लक्षणम श्लक्षणम अर्थात अल्प अल्प मृदु वायु का और श्लक्षणम बलवत् इंद्र से अर्थात श्लक्षणम अर्थात अल्प जो वायु का हुआ वो थोड़ा अर्थात मृदु अल्प और जो इंद्र हुआ इंद्रिय का हो गया बलवत् अल्प इसका मृदु नहीं है बलबत और बृहस्पत क्रौचम क्रच एक पक्षी होता है यह पक्षी का जो निनाद अच्छा क्रौंच पक्षी का जो शब्द होता है तो वो शब्द ये बृहस्पति अर्थात बृहस्पति देवता का यह क्रौंच पक्षी शब्द अपध्वांतम वरुण से वरुण बरुन का कौन सा शब्द क्योंकि विनर्दी नर्दी, नर्दी अर्थात शब्द विशेष तो ये वरुण का क्या शब्द कहते हैं अपध्वानतम अपध्वानतम अर्थात कांसे का बर्तन जब टूट जाता है उससे जैसे शब्द होता है उसको अपध्वांत तो कहते हैं ये सब तत्त्व देवता को विषय करने वाले यह, यह सब शब्द तावान एवं उपसेवेत यह सभी का उपसेवन करे अर्थात सभी का उपासना करे वारुणम तु एव वर्जयत वरुण देवता का क्या शब्द था अप्वांतम अर्थात तो जो पात्र जब वो भिन्न हो जाता है टूट जाता है उससे जो शब्द होता है उसका उपासना न करे बाकी सबके उपासना करें अमृत से देवेभ्य आगायानी थी आगाएत शोधांग पितृभ्य पितिभ्य आशांग मनुष्येभ तृणोदक पशुभ्य स्वर्ग लोक यजमाय अन्न आत्मन आगायानीता मनसाध्यायन अप्रमत् स्तुबीता अमृतवेभ्य आगायानी इति कोई यजमान अथवा ऋतिक ऋति तो कहता है कि देवेभ्य देवताओं के लिए अमृत का गान करूं अर्थात अमृत प्राप्त करवाने के लिए मैं गान करूं तो उसको कोई अनुज्ञा देते हैं कहते हैं आ आगा्य आगायत हाँ ठीक है आप गान करिए देवताओं के लिए अमृतत्व तो प्राप्त करवाने के लिए आप गान करिए और पितृभ्य शोधा पितरों के लिए सोधा प्राप्त करवाने के लिए गान करना मैं चाहता हूँ अनुज्ञा दिया जाता है आप गाइए गान करिए मनुष्य भ्य आशा मनुष्यों को आशा की प्राप्ति होने के लिए आगाह न करे कहते हैं ठीक है मनुष्य तो ऐसे ही आशा से आशा को क्या नदी कह देते हैं वैतरणी जिसका तरण करना कठिन है तो क्यों कहते हैं कि और मनुष्यों के लिए आशा का आगाह न करे कोई कहता है अनुज्ञा उसको देते हैं ठीक है आप करिए मनुष्यों का आशा और हो पशुभ्य तीर्णोदकम हाँ, पशुओं के लिए तीर्ण और उदक इसका प्राप्त करवाएं आगा न करवाएं अर्थात प्राप्त करवाएं है। कहते हैं ठीक है यजमानय स्वर्गम लोकम यजमान के लिए अर्थात ऋतविक अनुज्ञा पूछत... अनुमति पूछता है कहते हैं ऋतिक यजमान के लिए स्वर्ग लोक का आगा न करूँ अर्थात प्राप्त करवाऊ और अन्नम आत्म अपने लिए अन्न का प्राप्त करवाऊं अर्थात ग के अपने लिए अन्न प्राप्त करूँ एतानि मनसा मनसाध्यायन अप्रमत्त स्तुभित ये सब को मन से ध्यान करके प्रमाद रहित होकर के स्तुति करे ये सब पदार्थ प्राप्त होते हैं दूसरों को भी प्राप्त करवा सकता है जो यह उपासना करता है सर्वे स्वरा इंद्र से आत्मा सर्वउष्माण प्रजापतेरात्मान सर्व स्पर्शा प्रजापतेर मृत्युरात्मान स्तंग यदि स्वरे प्रपन्नो इति इंद्र शरण प्रपन्न अभुव सवक्ष्यतीरा शर्तवत करने वाला प्राण तो यह जो प्राण प्राण का अवयव हो गए सारे स्वरवर्ण स्वरवर्ण कितने हैं नर्ण जिसको हम लोग कहते हैं वो सब अचह अच्छा स्वरा कहते हैं वो सब इंद्र इंद्र का इंद्र अर्थात प्राण प्राण का ये सब अवयव होते हैं अच्छ वर्ण उच्चारण उत, करने के लिए प्राण जरूरत होते हैं अधिक आगे सर्व उष्माण प्रजापतेर आत्मान उष्माण किसको उष्माण कहते हैं है सल सलवर्ण ये सब उष्माण ये सब प्रजापति का आत्मान अर्थात अवय प्रजापति का अवय सर्वे स्पर्शा मृत्युरात्मन स्पर्शा उनके लिए क्या कहा जाते हैं कादयो मवसाना ये सब स्पर्शवर्ण ये सब मृत्यु का अवयव है तवम यदि स्वरेश उपालभेत इसका जो उपासना करता है वो व्यक्ति को अगर कोई उपालभ अर्थात आक्षेप करता है किस विषय का आक्षेप करते हैं आप जो स्वरवर्ण उच्चारण करते हैं वो स्वरवर्ण उच्चारण आपका त्रुटी युक्त तो हो रहा है दुष्ट हो रहा है इस प्रकार के अगर कोई उसको आक्षेप करता है उपालंबरता दोषारोप करता है वह उपासक कहें इंद्रम शरणम प्रपन्नो अभुवम मैं इंद्र का शरण में हूँ क्योंकि स्वर वर्ण का स्वर स्वरवर्ण किसका अवयव है इंद्र का तो इंद्र का अवयव है तो स्वरवर्ण उच्चारण के लिए कहता है कि स्वरवर्ण उच्चारण मैं इंद्र का अधीन होकर के करता हूँ सत्वा सवा प्रतिवक्ष्यती इतिनम्रत जो आक्षेप करता है उसको ये उपासक कहे वो इंद्र आपको बता देगा हम आपको नहीं बताएगा तो इंद्र आपको उत्तर देंगे तभी स्वरवर्ण त्रुटि पूर्ण होता है बोल करके कोई आक्षेप करता है तो इंद्र उसको उत्तर देगा वो आक्षेप करता को अथ यद्यन ऊष्मु उस्म, उपालभेत प्रजापतिं शरण प्रपन्नो अभूव सवा प्रतिपेक्ष्यतिनम ब्रूयात अथ यद्यन स्पर्शेशभेत मृत्यु शरण प्रपन्नो अभूवं इति एनम् ब्रूयात अगर कोई ऊष्मर्ण को लेकर के उसको आरोप किया दोषारोप किया अब जो ऊष्मा वर्ण उच्चारण कर रहे हैं वो दुष्ट हो रहा है त्रुटिपूर्ण हो रहा है तो उष्मा वर्ण ये सब किसका अवयव है प्रजापति का तो वो उपासक उस आक्षेप करता आक्षेप करने वाले को कहे प्रजापति का शरण में प्राप्त शरण में मैं हूँ प्रजापति शरणापन्न में हूँ सत्वा त्वा प्रतिपेक्ष्यति पिछले पिछल संचूर्ण ने सम्यक चूर्णन करेगा कौन कहते हैं प्रजापति तो प्रजापति आपको सम्यक चूर्ण करेंगे इस प्रकार के उसको कहे जो आक्षेप करता है अथवा यदि एनम स्पर्शेशु उपालभ है किसका अवयव है मृत्यु कहते हैं मृत्यु शरण प्रपन्नो अभुभम तो आप हमको कहते हैं कि हमारा स्पर्श वर्ण उच्चारण त्रुटिपूर्ण हो रहा है स्पर्शवर्ण उच्चारण करने के लिए मैं मृत्यु का शरण में हूँ स त्वाम प्रति धक्ष्यति धक्ष्यति में धातु हो जाएगा दह भस्मीकरण है वो मृत्यु आपको भस्म कर देगा तो उपासना करने वाले का ये उच्चारण स्पष्ट होता है इसलिए उसका त्रुटि नहीं होती है तो कोई अगर आक्षेप करता है तो उसको कहे सर्वे स्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्या इंद्रे बलंग ददानी थी सर्वे उष्माण अग्रस्ता अनिरस्ता अरसता वक्तव्या प्रजापतेरात्म पारदानी की सर्वस्पर्शेस अनि अनाता वक्तव्या मृत्युरात्म पिहराणी की सर्वे स्वरा घोषोष बलवंत अर्थ सारे स्वरवर्ण घोष अर्थात जैसे उनका उच्चारण होना चाहिए घोष बलवंत अर्थात कमजोर होकर के अर्थात स्वरवर्ण का उच्चारण नहीं होना है अ उच्चारण होना है तो अ आ, आई उ जैसे होना है ऐसे होना है बलवंत अर्थात कमजोर का उच्चारण जैसा आधा सुनाई देगा इस प्रकार के नहीं होना चाहिए इंद्र बलंग ददानी थी क्योंकि जो स्वर वर्ण ये सब किसका अवयव है इंद्र का तो इंद्र का अवयव है तो वह उच्चारण करने वाला यह कहता है कि इंद्र में मैं बल देता हूँ तो इंद्र का अवयव है ये सो स्वरवर्ण ये सब घोषवान बलवान हो करके उच्चारित होंगे सर्वे उष्माणों अग्रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्य ये जो उष्मा वर्ण होते हैं तो ये सब सल वर्ण वो सब अग्रस्ता अग्रस्ता अर्थात अंतर अप्रवेशिता उच्चारण करने का समय में कुछ अंश अंदर रह गया और अनिरसता बहिर् अप्रक्षिप्ता अर्थात बाहर में फेंका नहीं जाना चाहिए अर्थात वर्ण का जैसे उच्चारण होना चाहिए अंदर में भी अधिक नहीं रह जाना चाहिए और बाहर में भी फेंक जाना चाहिए इस प्रकार नहीं है बाहर में फेंक जाना चाहिए अर्थात तो वर्ण बाहर में फेंक जाना अर्थात तो अगर कोई बहुत शीघ्र कुछ उच्चारण कर दिया तो इस प्रकार के होगा अंदर रह गया अर्थात तो वर्ण का पूरा स्पष्ट उच्चारण नहीं हुआ कुछ भाग अंदर रह गया और विव्रता विवृता अर्थात ये जो उष्मा वर्ण उष्मा वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है उष्मा वर्ण का लघु में सिद्धांत तो में नहीं सिद्धांत तो में तो है वही उष्माण का विवृत और स्वराणम स्वराणम विवृत अच्छा लघु में तो इसको ईसद विवृत कहें ईसद विवृत कहें सिद्धांत में किंतु ईसद विवृत और विवृत विभाग नहीं किया सिद्धांत में तो सभी को विवृत कह दिया गया यहाँ कहते हैं कि ये जो उष्मा वर्ण है विवृता वक्तव्य अर्थात श्रुति के अनुसार सिद्धांत ठीक है लघु सिद्धांत तो कहूमुद ठीक नहीं है वो तो उषमा वर्ण को इसत सद कह दिए विवृता वक्तव्य ये प्रजापतिर आत्मान परिदानीति अर्थात प्रजापतिर आत्मान अर्थात मैं प्रजापति को अपने को दे रहा हूँ तो प्रजापति ये सब प्रजापति का अवयव है ऊष्मा वर्ण वो सब ठीक ठीक उच्चारण हो सर्वे स्पर्शा ले अनभिनिहिता वक्तव्या ले से अनभिहित अर्थात उनको जितने समय चाहिए उतने समय दे करके ये स्पर्श वर्ण उच्चारण होना चाहिए कोई शीघ्र शीघ्र उच्चारण नहीं हो जाना चाहिए मृत्युर आत्मा नं परिहराणी थी मृत्युर अर्थात परिहार करते हुए आत्मा को मृत्यु से परिहार करते हुए स्पर्श वर्ण का जैसे उच्चारण होना है ऐसे करना है अर्थात शीघ्र शीघ्र उच्चारण नहीं कर लेना है यहाँ तक ये यह शाम उपासना हुआ श्याम उपासना का जो सब फल कहा गया इसके द्वारा ब्रह्मलोक लोक पर्यंत प्राप्त हो सकता है तो उसी प्रकार की अन्य उपाय से भी यह ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो सकती है समान फलों को लेकर के दूसरा बात आगे प्रसंग से कहा जाता है ओंकार उपासना से भी ये ब्रह्मलोक प्राप्त हो सकता है उसको ही आगे कहते हैं जो शाम उपासना से भी हो सकता है जो सफल फल इस उपाय से भी हो सकता है और ओंकार उपासना ये तो श्रेष्ठ उपासना है यह अर्थात निरुपाधिक ब्रह्म को भी प्राप्त करवा सकता है अमृतत्व की प्राप्त करवा सकता है इसलिए ओंकार उपासना का स्तुति के लिए अभी ये जो शाम उपासना का विचार चल रहा है इस प्रकरण में भी ओंकार उपासना कह दिया जाता है ये श्रेष्ठ है इसका प्रशंसा होनी चाहिए सारे शाम उपासना से जो फल प्राप्त कर सकता है ओंकार उपासना से वो फल प्राप्त कर सकता है त्रयो तयोधर्मस्कर्मस्कंधाज्ययन यज्ञो में दानमिति स्तप एव द्वितीयो द्वित्रह्मचार च ब्रह्मचार्य चा, ठीक है कुलवासी तृतीयो अत्यम आत्मा आचार्यकुले अवसादयन सर्वते पुण्यलोका ब्रह्मसस्थों मृतत्व तय सर्व सर्वते पुण्यलोका ब्रह्म संस्थो अमृतत्व ऐसे ही पाठ है ना त्रयो धर्मस्कंधा धर्मस्कंधा अर्थात विभाग इसका यज्ञ अध्ययन दान प्रथम तो यज्ञ अध्ययन दान ये दान इत्यादि सब कौन करेंगे गृहस्थ ते प्रथम कहते हैं कि धर्म का जो तीन स्कंध है कहते हैं इसमें प्रथम हो गया गृहस्थ इन्हीं के ऊपर बाकी कहते हैं बाकी तीन उन्हीं के ऊपर आश्रित तो होंगे इसलिए अगर गृहस्थ तो कहेंगे कि हम आश्रय है सबका कहेंगे हाँ ठीक है भाई आप रोटी के लिए आश्रय आगे के लिए नहीं है बाकी के लिए अन्यों को आश्रय बनना पड़ेगा आपको आश्रित तो होना पड़ेगा और रोटी के लिए भी तब तक आश्रय कहते हैं जब तक तो प्रारब्धों के ऊपर पूर्णतया विश्वास नहीं हो गया धीरे धीरे जब प्रारब्ध के ऊपर विश्वास होता है तब कहते हैं कि ठीक है किंतु इसका अर्थ नहीं कि आप देने वाले कौन है हमको अपना प्रारब्ध से मिल रहा है ये सब अर्थात शास्त्र का विरुद्ध बात है ठीक है प्रारब्ध से मिल रहा है ये प्रारब्ध हमारा प्रारब्ध इनको निमित्त बना करके दे रहा है जैसे कहते हैं ये भगवान क्या करेंगे हमारा प्रारब्ध में तो हमको मिल जाएगा ये सब सब बात ये सब शास्त्र का विरुद्ध बात है कहते हैं ये प्रथम हो गया अर्थात ये गृहस्थ और तप एव द्वितीय और चार आश्रम हो गए बानप्रस्थ गृहस्थ प्रथम हो गया ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी गृहस्थ बानप्रस्थ और सन्यास तो इसमें तप प्रधान कौन सा है बानप्रस्थ क्योंकि ये भोग प्रधान हो गया ये गृहस्थ भोग प्रधान नहीं है कर्म प्रधान होना है भोग में कुछ रुचि रह गई तो उसको पूर्ण करने के लिए जाता है किंतु शास्त्र जो मार्ग कहा है कर्म करते हुए जो भोग का वासना थोड़ा है उसको चरितार्थ करें तो भोग का संस्कार हो गया अब उसको मिटाना पड़ेगा इसलिए कहते हैं बानप्रस्थ जाना है तपह करना है तपह प्रधान ये द्वितीय द्वितीय अर्थ है ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीय आचार्य कुल में रहना है वो तृतीय अत्यंतम आत्मान आचार्य कुले अवसादयन अत्यंतम अत्यंतम अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए कहा जाता है ये जो ब्रह्मचारी आचार्यकूलवासी ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं एक उपकुर्वाण ब्रह्मचारी और एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी उपकुर्वाण ब्रह्मचारी ये गुरु गृह में रहेगा विद्या अध्ययन करेगा पुनः गुरु के अनुमति लेकर के समावर्तन करके गृह में चला जाएगा गृहस्थ जीवन जीने के लिए उनके लिए यहाँ अलग विभाग नहीं कहा जाता है वो तो गृहस्थ में जाएंगे इसलिए उनको तो यज्ञ अध्ययन दान उसी में ही वो आ जाएंगे इसलिए जो ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी अत्यंतम आत्मान आचार्य कुले अवसादयन शिथिलीकरणम इंद्रियों को सब निग्रह करने में और शास्त्र अध्ययन करने में उन्हीं का ही अर्थात ग्रहण होगा अत्यंतम अवसाधयन अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी नैष ठीक है ब्रह्मचर्य लेंगे बोलो जो उपकुर्वण होते हैं वो तो गृहस्थ में ग्रहण होंगे अवसादयन आत्मानम अवसादयन अवसादयन अर्थात इंद्रियों को सब शिथिल करते हुए इंद्रियों का जो विषय प्रवणता है उसको विरुद्ध अर्थात विरुद्ध गति देने के लिए विषय से उनको प्रत्यावर्तन करवाने के लिए गुरु गृह में रह करके स्वयंपूर्वक विद्या अध्ययन सारा जीवन करना है इनके लिए कहते हैं उनको क्या प्राप्त होगा कहते हैं सर्व एते पुण्यलोका भवंती ये सभी को पुण्यलोक प्राप्त होगा पुण्यलोक अर्थात ब्रह्म लोक अपने ये आश्रम का धर्म अगर निष्ठावान होकर के पालन कर रहे हैं तो ये सभी को ब्रह्म लोक पालन प्राप्त होगा और ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति ये चतुर्थ सन्यासी के लिए तो संन्यासी सब अमरण धर्म हो जाएंगे सब मुक्त हो जाएंगे ये नहीं है ब्रह्म संस्था ज्ञान प्राप्त हुआ तभी यह अमृतत्व को प्राप्त करेगा अगर सन्यासी है किंतु ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया कहते हैं अगर निष्ठावान होकर के अपना आश्रम धर्म पालन कर रहे हैं तब तो वो भी ब्रह्मलोक लोक ही जाएगा किंतु जो ब्रह्म अर्थात जो ज्ञान प्राप्त कर लिया वो अमृतत्व को प्राप्त करेगा <introduction> इसके द्वारा अर्थात ब्रह्म प्राप्ति जो कि श्याम उपासना से प्राप्त कर सकता है सभी शाम उपासना से मिल करके ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है अर्थात शाम उपासना का श्रेष्ठ फल यही है ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है और ये जो वर्णाश्रम धर्म पालन करता है ओंकार का यह उपासना है इसमें तो कहते हैं उससे भी प्राप्त कर सकता है ब्रह्म को प्राप्त करेगा और जो तीनों हो गए अर्थात ये जो गृहस्थ हो गए बानप्रस्थ हो गए ब्रह्मचारी हो गए वो तो प्राप्त करेंगे ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे और जो ज्ञानी हुए सन्यासी हुए कहते हैं वो तो अमृत को प्राप्त करेंगे उनके लिए कहा जाता है ये लोकान लोकान् अभ्यतप तेभ्यो अभितप्तेभ्य त्रयी विद्या संप्र आ, संवत ताभ्यतपत तभीतप्ताया एक अक्षरा संप्रावत भूर्भुव स्वरि प्रस्रवत्त अच्छा हाँ ठीक है अस्रवंत प्रजापति ही लोकान अभ्यतपत प्रजापति लोका लोकान अर्थात लोगों को उद्देश्य करके प्रजापति प्रजापति अर्थात विराट अथवा जो प्रजा उत्पन्न करने वाले कश्यप अत्रि अंगिरा ये सब लोगों को उद्देश्य करके अर्थात लोगों को विषय करके तप किए तप अर्थात आगे लोक सृष्टि करेंगे इसको उद्देश्य करके तप अर्थात मानस विचार किए ध्यान किए तेभ्य अभि तप्तेभ्य विद्या सम प्राश्रवत वो जो लोक सृष्टि करने के लिए जो ध्यान किए उससे त्रयी विद्या त्रय विद्या तीनों वेद की सृष्टि हुई <coughs> अभिताम अभ्यतपत अभिताम अभी किसको फिर विषय करके वो फिर आगे तप किए विद्या जो तीन विद्या की उत्पत्ति हो गए फिर तद विषय के ईक्षण किए चिंतन किए तस्याप्ताया एकता अक्षरा संप्रासवत अभी अभिविद्या को विषय करके जब ध्यान किए कहते हैं एकता अक्षरा ये तीन अक्षर वहाँ से सृष्टि एती हुए सृष्ट हुए कौन तीन अक्षर कहते हैं भूर्भुव स्वीती ये तीन उत्पन्न हुए तान्यभ्यतपेभ्यो अभियतभ्य सर्वाणि संप्रासवत तद्यार शकून सर्वाणी पर्णन संतीर्णा एवं ओंकारेण सर्वा वाक् सीर्णा ओंकार एवेदारेद तान्यभ्यतपत अंतिम में मंत्र में क्या उत्पन्न हो गए थे तीन अक्षर भूर्भुवस्व अभी उनको अभ्यतपत अर्थात तद्विषय विषय का अभी चिंतन किए आगे सृष्टि कैसे करेंगे अभी जो तीन अक्षरों को विषय विषय करके जो ध्यान किए उसे ओंकार ओंकार की सृष्टि हुई तद्यथा अभी यह जो ओंकार की सृष्टि हुई वो ओंकार का स्वरूप कहते हैं तद्यथा संकुना सर्वाणी पर्ण पर्णानी पत्र यह जो पूरा पत्र होता है वह शंकु शंकु अर्थात ये पिपल का पत्र में अच्छा दिखता है पीपल का पत्र को जब किताब में रखते हैं फिर दो साल के बाद वह कैसा दिखेगा तो सारे उसका जो हरा हरा अंश वो चला जाएगा थोड़ा महिला धने से वो कैसा दिखेगा पूरा जाल जाल जैसा दिखेगा इसी प्रकार के कहते हैं जैसे यह पर्ण शंकु के द्वारा शंकु अर्थात वो जो उनका क्या होता है शिरा जैसे कहते हैं सब होता है उसके पत्र जैसे उसके द्वारा सब व्याप्त है इसी प्रकार की एवं ओंकारेण वाक संत्रिणा ये जितने सारे वाक ये सब में ओंकार ऐसे ही छाया हुआ है जैसे पत्र में वो शंकु इसी प्रकार के अर्थात सारे यह वाग वाघकार में ही आश्रित है ओंकार ही ये सब का वास्तव स्वरूप है ओंकार एवं इदम सर्वं यह सब ओंकार ही है यह सब कहने से अर्थात वाग और अर्थ अर्थ शब्द से भिन्न नहीं है और शब्द सब ओंकारों में आश्रित हो गए इसलिए यह सब शब्द ओंकार ही है ओंकार एवं इदम सर्वं <laughs> तो ओंकार ये परमात्मा का प्रतीक भी है और यह सब पूरा जगत यह परमात्मा में ही आश्रित है और ओंकार परमात्मा का प्रतीक होने से सब कुछ ओंकार में ही आश्रित है और ओंकार का अवयव अकार है ऐसे श्रुति में कहा गया है अकारो भी सर्वाक ओकारों में सारे वाक आश्रित हो गए और अकार ओंकार का अवयव है इसलिए सभी कुछ वाक ओंकार में ही आश्रित है ओंकार का उपासना से ये फल ब्रह्म ये प्राप्ति हो जाती है <coughs> आगे ये शाम उपासना प्रसंग से तो ये कैसे लोक प्राप्ति हो जाएगी उसको भी आगे दिखा रहे हैं ब्रह्मवादिनों बदंती यद वसूनांग प्रातः सवनम रुद्राण मध्यन्दिन शवनम आदिना च विश्वेश देवा तृतीय शवनम जो ब्रह्मवादिन बव बदती ब्रह्मवादीन अर्थात तो वेद को ये जानने वाले लोकहते हैं यद वसूनांग प्रातः सवनम ये जो प्रातः सवन अर्थात सवन अर्थात जो सोम रस निकलते हैं अर्थात तद तद निमित्तक कर्म करते हैं प्रातः काल में सोम सवन जो कर्म होता है सवन में धातु हो गया सुय अभिश अभिशन निचोड़ना जो प्रातः प्रातःवन कहते हैं अर्थात प्रातः काल में जो सोम सवन होता है यद वसु नाम वसु अर्थात प्रातः सवन इसका नियामक होते हैं ये वसु और प्रातः सवन अयम लोक को आश्रय करता है अर्थात प्रातः प्रातःवन का जो नियामक हो गए वसु यह वसु का अधिनम में अयम लोक अर्थात पृथ्वी ये वसुओं का में आ जाता है क्योंकि प्रातः प्रातःवन से संबद्ध है अयम लोक और यह प्रातः सवन का नियामक हो गए यह वसु इसलिए अयम लोक का अधिकारी हो गए वसु इसी प्रकार के रुद्राणाम माध्यन सवनम जो माध्यान्ह अर्थात जो मध्यम दिन है जो सवन होता है इसका अधिपति हो गए स्वामी हो गए ये रुद्र रुद्र अर्थात रुद्राणाम अर्था ये भी गण है जैसे वसुगण है इस प्रकार के रुद्र भी गण है ये जो रुद्रा गण है ये रुद्रा गण में कितने आते हैं एकादश यह सब माध्यन सवन का नियामक है स्वामी है और यह माध्यान्दिन शवन कहते हैं कि अंतरिक्ष लोक से संबद्ध है इसलिए रुद्र सब जो होते हैं वो अंतरिक्ष लोक का नियामक स्वामी होते हैं इसी प्रकार के की आदित्या नाम से विश्वेशाम से देवान तृतीय सवनम तृतीय सवनम जो सायकालीन शवन उसका अधिपति होते हैं कहते हैं कि आदित्य और विश्वदेवा ये दोनों तृतीय सवन का अधिपति होते हैं और तृतीय सवन संबंधी हो गया स्वर्गलोक दीवलोक तात्पर्य यह हो गया कि अयम लोकों का अधिपति वसु हो गए अंतरिक्ष लोकों का अधिपति रुद्र हो गए और दीवलोकों का अधि, अधिपति आदित्य और विश्वदेवा हो गए और यजमान के लिए कोई लोक बचा या नहीं बचा अगर यह ज़माने के लिए कोई लोकर बचा नहीं वो कर्म करेगा वो तो सब अपने अधिकार कर लिए लोग यह यजमान क्यों कर्म करेगा इस प्रकार की स्थिति न हो जाए आगे मंत्र बताते हैं आज यहाँ तक ओ संग नो मित्र सं वरुण संग नो भगवर्यमा संग इंद्रो बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे न्यक्ष ब्रह्माशि काशम ऋतामशम सत्यामशम तन्मे तद रे आविन्मा नमस्ते